ओम शांति शांति शांति शराचार्य केव बाधरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवपुन गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने व्योमद्व्यादेहाय दक्षिणाूर्त नम ओ शि शांति शांति, शांति, शांति। वेदीय छांदोग्योपनिषद में चतुर्थ अध्याय सत्यकाम जावाला गो दस हजार गो लेकर के आचार्य कुले में वापस आया और आचार्य देखकर कहते ब्रह्म विदिवै सौम्य भाषी कौन त्वा से अन्य मनुष्यभ्य इतिहा प्रतिज्ञे भगवानतेव में कामे ब्रुयात ब्रह्मविद जैसे दिखते हो तुमको किसने उपदेश किया इति सत्यम कहता अन्य मनुष्य व्यद प्रति जगह मनुष्य से भिन्न मैं आपका शिष्य हूँ कौन दूसरा मनुष्य उत्साह साहस करेगा उपदेश करने के लिए मनुष्य से भिन्न ही देवताओं ने उपदेश किया तो अर्थात वो तो उपदेश तो क्या मनुष्य से भिन्न उसको उसे कुछ नहीं आप ही मुझे उपदेश कीजिए मनुष्य भय अन्य इतिहा प्रतिज्ञ भगवान सुदेव में कामे बृयात इच्छा में जैसे आप ही मुझे कहे अन्य किसने कहा उसे क्या मतलब है उसको मैं गिनती नहीं करता आप ही उपदेश कीजिए श्रुत मे भगवदेशेभ्य आचार्य देव विदिता विद्या विदिता साधिष्ट प्रापती तस्में वाचा न किंचन वियाये वियाएति सत्य काम कहता है श्रुत मे भगवदेभ्य आचार्य भगवदेभ्य आपके सदस्य ऋषियों से मैंने सुना है आचार्याद ह एव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापति जो विद्या आचार्य से प्राप्त होती है वो साधुतम होती है तो ये मैंने आप जैसे ऋषियों से सुना है आचार्य से विदिता आचार्य से विद्या प्राप्त होती है वही फलप्रद होती है ये तस्में एतदेव उवाच आचार्य ने फिर उपदेश किया जैसे षोड़श कल विद्या ब्रह्म के चार पाद है प्रत्येक के पाद में चार चार कला अवयव है चार पाद में षोड़श कल विद्या हो गई जैसे उपदेश उसको पहले हुआ था एतदेव तदेव उवाच को ही उपदेश फिर आचार्य ने किया अत्र न किंचन व्याय कुछ भी नहीं विगत कुछ नहीं था उसी को ही उपदेश किया न वियाय इति तो यहाँ ब्रह्म विधि वही सौम्य भाषी कह करके इस स्थल पर भगवान भाष्यकार कहते प्रसन्न इंद्रिय प्रहसित बदना निश्चिंत कृतार्थ ब्रह्मज्ञानी होता है तो उसको देख करके ऐसे ही कोई महापुरुष किसको जान सकते हैं इससे कोई साधक किसको ब्रह्मज्ञानी है कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है ऐसा निश्चय कर लेगा ये सरल नहीं है <coughs> अन्यत्र ज्ञानी के अस्तित्व प्रज्ञ का, का लक्षण है वो लक्षण केवल साधक जो स्वभाव सिद्ध लक्षण है ज्ञानी का वो तो प्रयत्नपूर्वक साधक अपने में लाए इस प्रकार बने इसलिए लक्षण कहे गए न कि लक्षणों से निश्चय करना दूसरे को ऐसा सरल नहीं है तो कोई ज्ञानी महापुरुष किसी को शिष्य को जानने के लिए उनके पास यदि सामर्थ्य हो तो इंद्र प्रसन्न है प्रहसित बदन प्रसन्न मुख प्रसन्न है निश्चिंत चिंता रहित जब तो चिंता है हंसने पर भी मुखमें के कुछ विलक्षण जो कृतार्थता का भान नहीं होता है जब कृतार्थ हो जाता है चिंता रहित है ये काम नहीं है अनादिकाल से ही अज्ञानी के कारण भटक रहा है जब साक्षात्कार हो जाए वह जो आनंद है वो सामान्य लौकिक आनंद की तुलना नहीं है लौकिक आनंद कितने होने पर सो गुणा सौ गुणा करते करते ब्रह्मानंद के एक अंश ही नहीं होगा क्योंकि विशेष से जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद नहीं है सुखा भास आभास है अंतकरण वृत्ति में आनंद रूप ब्रह्म का थोड़ा प्रतिबिंब होता है इसको ही सुख मानते हैं लोक में विशेष सुख प्राप्त हुआ करके आरोप करते हैं सुख नहीं सुख का प्रतिबिंब स्वरूप ही सुख है आनंद है उसका थोड़ा शांत अंतकण होने पर स्वच्छ होने पर प्रतिबिंब उदय होता है उसको सुख कहते हैं प्रतिबिंब जितने होने पर भी बिंब भी के समान नहीं हो सकता है इसलिए सुख जितने लौकिक सुख जितने सौगुणा सौगुणा सौगुणा करके जितने भी हो बिंब रूप आनंद के समान नहीं है जो साक्षात्कार कर लेता है वो आनंद रूप हो जाता है विलक्षण है यद्यपि यहाँ जो विद्या है अभी शुद्ध ब्रह्म ज्ञान नहीं है ये तय के ब्रह्म के चारिपाद करके ये उपासना करने के लिए विद्या है तो भी उपासना में भी ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग है यहाँ विद्या है और ये अग्नि विद्या आगे कहेंगे ये तो इस प्रकार ब्रह्म का पाद चारिपादोड़श कल ब्रह्म विद्या इस प्रकार उपासना करने के लिए तो आचार्य से जब ये विद्या की प्राप्ति होती है वो साधुता साधुतम फलप्रद होती है तो आचार्य ने फिर उपदेश किया उस उपदेश के अनुसार सत्य काम जावाला उपासना करके आगे स्वयं जो अभी विद्यार्थी थे अभी आचार्य बनिए उनके पास कोई शिष्य आकर पहुंचा आगे ब्रह्म विद्या जो अपर ब्रह्म विद्या उससे गति की प्राप्ति होती कार्यम बदरी कार्यम बादरी गति उपपते है ब्रह्मसूत्र में आया जहाँ गमन होता है प्राप्ति के लिए गति होती है वो कार्य ब्रह्म की प्राप्ति होती है ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है शुद्ध ब्रह्म प्राप्ति के लिए गति की आवश्यकता नहीं है स्वरूप ही ब्रह्म है अज्ञान निवृत्त होने पर जैसे घटनाश होने पर घटाकाश महाकाश एक हो गया ऐसे कहा जाता है घट रहते समय भी घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं था घटा आकाश का भेद नहीं करता है भेदन नहीं होता है तो भी घट रूप उपाधि की को देखकर के उसको दृष्टि में रख कर के घटाकाश नाम प्रयोग होता है घट हो गया तो घटाकाश नाम नहीं रहता है एक महाकाश है इसी प्रकार उपाधि के कारण अपने को भिन्न मानता है अब्रह्म मानता है जीव ज्ञान से अज्ञान निवृत्त होने पर वह ब्रह्म स्वरूप ही जो स्वरूपतः सिद्ध है उसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है जहाँ गमन है वहाँ कार्य ब्रह्म ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है यह सगुण ब्रह्म उपासना है आगे उपकोशल विद्या के नाम पर प्रसिद्ध है जिसमें सत्यमें स्वयं आचार्य हे उपकोसल उपकोशल ह उपकोशलो हई द्वादश सत्यमें जावाल ब्रह्मचर्यवास तस्द वर्षाण्यग्निपरीचार सस्मानतेवासीन सवर्तयन स्म सवर्तयति उपकोशल हे ह व कामलायन कमला का आपत्ति है कामला ना सत्य काम जावा जो सत्यकाम जावाला का पुत्र जावाला उनके पास ब्रह्मचर्य उ वास ब्रह्मचर्य शिष्य रूप से रह करके वेदाध्ययन करने के लिए ब्रह्मचर्य वास किया शिष्य रूप से उसकी आचार्य सेव, की सेवा करते हुए वेद अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में वास करते थे तस् द्वादश वर्षाणी अग्न परिचार वह सत्य काम जावाला में ऋषि थे अग्नि अग्निहोत्र करने के लिए अग्नि आधार करते हैं तो शिष्य समिध्या दिला करके अग्नि की सेवा शिष्य ने कामलायन ने उपकोषण ने की द्वादश वर्षाणी बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य निवास करके और ग्रीन अग्नि परचार अग्निक सेवा की सेवा की सहस्म से स्म अन्यान अन्तेवासी अन्य अन्शिष्यों को समावर्तन कर दिया सत्यकाजावा जो उपकोशल था तंग स्म सवर्तय तम उपकोशल को समावर्तन न सवर्त स्म स्म कहन से लीट अर्थ है समावर्तन नहीं किया अन्य को तो समावर्तन करके गृहस्था समय जाने के लिए अनुमति दे दिया जब और कोई शिष्य थे केवल एक उपकोशल रहा उसका समावर्तन नहीं किया उसकी सत्यकाम की पत्नी सत्यकाम से कहती उसको तो उसका समावर्तन कर देना चाहिए वो देख देख देखती है कि ये दुखी हो है तम जायोवाच तप्त तो ब्रह्मचारी कुशलमग्ने परचारी माताय परिप्रवचन इति तस्म हा प्रोच चक्रे। तम जाया उवाच सत्य काम से पत्नी ने कहा तप तो ब्रह्मचारी बहुत तप किया है कुशलम अग्निन परिचचारी अत्यंत कुशल अच्छे रूप से अग्नि की परिचयन किया है परिचर चचारित <coughs> अग्नि की सेवा ठीक ठीक सम्यक प्रकार उसने की उसका समावर्तन नहीं करते तो माँ तो अग्न परिप्रवचन अग्नि देवता है वो तो जानते हैं कि ये तो ब्रह्मचारी हमारी अच्छी सेवा की और ये अग्नि का भक्त है उसको समावर्तन नहीं करते हैं तो अग्नि देवता समझेंगे हमारे भक्त होकर के समावर्तन नहीं करता करके तुमको मां परिप्रवोचन तुम्हारी निंदा नहीं करे तुमको अभिशाप नहीं दे इसलिए इसका समावर्तन कर दीजिए माँ तो अग्नि परिप्रवचन तुम्हारा तुम्हारी निंदा नहीं करें, नहीं तो निंदा करेंगे अग्नि के भक्त उसका समाव्रता नहीं करते हो इति प्रतिने ने कहा सुना सत्य कामता जावल ने सुना फिर भी तस्में ह्रोचे व चक्रे उसको समावृत्त नहीं करके नहीं कह करके कुछ नहीं कह करके प्रवास में चला गया सत्यकाम जावाला उपकुशल देखा अन्य सब सब ब्रह्मचारी लोग को चले गए इसको कुछ उपदेश नहीं कहा करके गुरु आचार्य चले गए तो ये नहीं कि आचार्य चले गए तो हम भी चले जाएंगे शानी सव्याधि ननशितों दध्रे जायो जायुवाच ब्रह्मचारी नसानं केव नाशनासी सहवाच बह वह वही में अस्मिन पुरुषे कामा नाना त्या व्याधि भी प्रतिपूर्णी नाशिष्यामी इति स व्याधि न मानस व्याधि से मानसिक व्याधि से अनशित दधरे मन में निश्चय धारण कर दिया भोजन नहीं करूँगा भोजन नहीं करके वो अग्नि के पास बैठ रहा तम आचार्य जाए वाच आचार्य की पत्नी ने कहा देखा ब्रह्मचारी बेचारा बैठा है नहीं खाता है वैसे ब्रह्मचारी आसान खाओ केन्नो नाश नाशी क्यों नहीं खाते हो इति यहाँ तक उनकी आचार्य पत्नी की वाक्य है स सत्य सत्यकामना उपकोषण ने कहा वह वही में अस्मिन पुरुषे कामा यह कृतार्थ पुरुष सामान्य पुरुष में इच्छा तो बहुत ही बहुत कामना है कुछ करने के लिए कुछ करने के लिए बहुत मन में है नाना तया नाना मार्ग वाले नाना प्रकार है उनकी व्याधि ऐसे रोग है तो चिंतन बहुत है करने के लिए क्या करना है क्या करना नाना चिंता है कर्तव्य प्राप्ति के लिए बहुत ही चिंता है चित्त में दुख है व्याधि प्रतिपूर्ण उसमें ऐसे व्याधि से भरा हूँ बहुत ही चिंता है क्या करना है प्राप्ति के लिए कुछ न अशिष्या नहीं खाऊंगा ये कोई रोग नहीं मानस व्याधि है इच्छा बहुत होने पर दुख होता है इच्छा ही दुखों का कारण सामान्य पुरुष में बहुत काम इच्छा होती है वही चित्ता दुख है उसी दुख से दुखी रोग प्रतिपुन्न में भरा हूँ अत्यंत कष्ट हो रहा है तो भोजन नहीं करूँगा ये चुप होकर बैठा अथहाय समूह समुदीरे तप्त ब्रह्मचारी कुसलम न परचारितंताब्रवामेति तस्मे होजो प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म ख्रमेती अथ अग्न समुद्रि अग्निश अग्नि गास्थ्य गापत्य आहव्य और दक्षिणाग्नि गृहपति के द्वारा संस्कार करके अग्नि आधार किया जाते हैं अग्नि उसे अग्नि से लेकर के हवन किया जाता है आहवन अग्नि और एक कर्म में उपयोग होता है दक्षिणाग्नि तो सब अग्नि मिल करके अग्नि की सेवा करने से प्रसन्न हो करके कृपावष्ट होकर सम्यक उदीरे उक्त बंत उपदेश किया अग्नियों ने तप तो ब्रह्मचारी कुशलम न परिचारित ब्रह्मचारी बहुत तप क्या है दुखी भी है हमारी बहुत सेवा की हम तो असमें पर हम इसको अभी उपदेश करेंगे अग्नि सब मिल करके परस्पर इसे विचार करके सबने निश्चय किया अब इसको उपदेश करेंगे इति तस्में ह ऊँच उसी उपकोशल को अग्नि उन्हें कहा प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म ख्रह्मि ब्रह्मे कम ब्रह्मे अ खम ब्रह्म होचहु प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म हो ऐसा उपदेश किया तो उपकोषण ने विचार किया प्राण ब्रह्म है ठीक है प्राण तो जानते हैं प्राण ब्रह्म है ये तो कोई बात नहीं प्राण रहता तो जीवन रहता है प्राण को ब्रह्म कहते है ये तो समझ में आ जाता है तो कम ब्रह्म खे क्या है तो यत कंचतु खंच सह उवाच विजाम्य हहमब्रह्म कंच नीजा ते उचुर्यद प्राणास्तकाशु सह उवाच उपकुशल कह भीम्यहम य्रह्म जो आप्लो ने कहा प्राण ब्रह्म है ये तो मैं समझता हूँ प्राण शब्द जानते प्राण है जो रहने पर जीवन रहता है प्राण चल जाए तो मर जाता है तो विशेष वायु देह के अंदर संचन करने वाला वायु है प्राण और प्रसिद्ध है लोक में प्राण शब्द से ये ब्रह्म कहते वो तो कोई ठीक नहीं इसको समझ में आता है किंतु तो क्योंकि प्राण रहेगा तो जीवन रहता नहीं तो मर जाता है प्राण है ब्रह्म ये तो समझता हूं कौच तु ख नी जाना मैं और खम को ये दोनों के मैं नहीं समझता हूं यहाँ तक उसका वाक्य समाप्त हुआ ये कम ब्रह्म कौं ब्रह्म खे उपदेश किया था ये कहते कंच कौम और खम ये दोनों के मैं नहीं समता हूं तो समझाने के लिए कहते कोई इसमें कठिनाई नहीं यदेव कम तदेव कम यदेव कम तदेव कम <laughs> जो कहे कम है वही है कम और जो खम, खम वही काम है मैं वैसुपदेश पूरा हो गया कम और कम नहीं समझता हूँ ये कहने का क्या अभिप्राय है कम का, का, का तो सुख और खम का हाथ आकाशेख तो शब्दार्थ तो मालूम है इसे प्राण ब्रह्म समझ गया इसे कम का तो सुख कम का अर्थ ब्रह्म है तो उसमें शंका करने का क्या अभिप्राय है नहीं समझता हूँ वो इतने दिन अध्ययन किया रह कर गुरुकुले में क्या क शब्द का ख शब्द का अर्थ उसको मालूम नहीं था क शब्द उत्पत, का तो सुख है ख शब्द का अर्थ आकाश है ये तो मालूम ही किंतु क शब्द का अर्थ सुख है उत्प उत्पत्ति नाश वाला क्षणिक है वो ब्रह्म कैसे होगा अख आकाश आकाश जड़े भूत आकाश हो ब्रह्म कैसे होगा इसलिए कहा ये नहीं समझता हूं ये शब्दार्थ बोध केवल एक एक पद का अर्थ होने पर भी अभिप्राय समझ नहीं आता है वन्य ना सिंचेत एक वाक्य है से सेचन करे सेचन का अर्थ जल से आर्द्री भाव जल से तो सेचन होता है सेचन करते है। जल वन्नी के द्वारा सेचन कैसे होगा वन्नी ना इसका अर्थ वन्नी के द्वारा सिंचेत का आर्द्रिक कुरियात गीला करे सेचन करे ये पदार्थ समझे में तो आ जाता है किंतु वाक्य अर्थ समझे में नहीं आता है वन्नी के द्वारा गीला कैसे होगा सेचन का कारण वन्नी नहीं है जल है जल से तो सेचन हो जाएगा वन्ही के द्वारा तो वन्नी डालेंगे पेड़ पौधे में तो, तो जल जाएंगे सेचन क्या सेचन का तो फेंकना नहीं जल से गिल्ला करना तो शब्द बुद्ध नहीं होता है वाक्यार्थ बुध नहीं होता है इसी प्रकार तत्वमसी शब्द वाक्य सुनकर के लगता है कुछ ज्ञान हुआ क्योंकि तुम ब्रह्म हो समझवाया तत्कार पर ब्रह्म तुम का तो तुम असी का तो हो तो सुनते मैं ब्रह्म हूँ शब्द समझवा गया कठिनता क्या है और कोई कोई बताते हैं यथ साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ब्रह्म का जो ज्ञान होता है वह ही है ब्रह्म अपरोय है और तत्व से कुछ समझ आ गया तो जो ज्ञान हो गया वही अपक्षय ज्ञान और कुछ अपरक्षा लगना ही हो गया अपरो ज्ञान ये बता देते हैं आचार्य भी इसी प्रकार है अंधे ने व नियम मतलब तुमको ज्ञान कुछ हो गया अतः होता है तो वही अपरिचय ज्ञान है बस हो गया पूरा वो समत ज्ञान हो गया हो जाता है तत्पद काम पद वाच्यार्थ ज्ञान हो गया लक्ष्यार्थ समझाएंगे तो शुद्ध चैतन्य शुद्ध चैतन्य इसे भी समझ आ गया किन्तु वाक्यार्थ बोध नहीं होता है तो हम पदार्थ के साथ तत्पदार्थ की एकता मैं ब्रह्म हूँ और मैं शब्द कहते समय यह देह उपस्थित हो जाता है ब्रह्म व्यापक बड़ा है दोनों एक कैसे होगा अयोग्यता योग्यता नहीं होने पर एकत्व तो नहीं होगा वह में से कर्णत्व तो नहीं है योग्यता नहीं तो वह ना सिंचेत इस वाक्य अर्थ का बोध नहीं होता है इसी प्रकार जब तक लक्षार्थ में संशय विपर्य रहित तो ज्ञान नहीं होता है संशय निवृत्ति हो जाए थोड़ा किंतु विपर्य विपरीत तो बुद्धि है अहम कहते समय शुद्ध चैतन्य उपस्थित नहीं होता है जैसे देह उपस्थित होता है देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि जैसे उपस्थित होते हैं इस प्रकार देह इंद्र मन बुद्धि प्राण से विलक्षण शुद्ध चैतन्य में कहते समय ऐसे उपस्थित तो नहीं होता है पुष्पम कहते फूल उपस्थित तो होता है जल उपस्थित तो नहीं होता है घट उपस्थित तो नहीं होता है घट कहेंगे तो घट उपस्थित तो होता है पट उपस्थित तो नहीं होता है फल उपस्थित तो नहीं होता है इसी प्रकार तम शब्द का अर्थ शुद्ध चैतन्य इसे विपर्य रहित ज्ञान विपरीत है विपर्य भ्रम विपरीत ज्ञान अनादिकाल से लक्ष्यार्थ को नहीं समझ करके उससे भिन्न देहादि में अहम बुद्धि है देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि नहीं उसे विलक्षण शुद्ध चैतन्य जो व्यापक है स्थिर चैतन्य ये उपस्थित तो हो जाए तत्पदार्थ लक्ष्यार्थ विशुद्ध चैतन्य हो तब तो ज्ञान होगा नहीं तो ज्ञान नहीं होता है इसी प्रकार कम ब्रह्म खम ब्रह्म कम शब्द का तो सुख खब्द का अर्थ आकाश तो सुख ब्रह्म है आकाश ब्रह्म है ये तो शब्दार्थ बोध हुआ किंतु ये कम शब्द का तो सुख है क्षणिक वो ब्रह्म कैसे होगा ब्रह्म व्यापक नित्य है अ खम शब्द का भूत है जड़ है वो चेतन ब्रह्म कैसे होगा इसलिए कम च तुखम च नी जाना मैं कम इसका अर्थ में नहीं समझता हूँ शब्दार्थ तो मालूम है शब्दार्थ ज्ञान होने पर भी कम ब्रह्म अस्थि तथा भगवती क्रियापद का अध्यय होता है कम ब्रह्म इस प्रकार तो ये वाक्यार्थ बोध नहीं होता है कम कैसे ब्रह्म कम कैसे ब्रह्म तो न बिजानामी कौन से तेह ऊँच उन्होंने कहा यद भाव कम यद भाव का अर्थ यदेव कम तदेव कम जो काम है वही ख है और जो ख है वही का है तो काम ब्रह्म खम ब्रह्म कहेंगे तो जी क्रह्म है और ख ब्रह्म है तो क ख बराबर हो गया काम भी ब्रह्म खम भी ब्रह्म तो ये भी काम भी और भी दोनों एक हो गया किंतु इसमें क्या है यदाव कम तदेव खम जो कम वही खम कह करके ख हो गया विशेषण ख शब्दार्थ विशेषण हो गया क शब्दार्थ का यदै खदै कम कह करे जिसको हम ख के कहा वही कम तो क उसका विशेषण हुआ यदैव कम तद व कम तदैव खम इसमें ख हो गया विशेषण क शब्दार्थ हो गया विशेष्य क शब्दार्थ अर्थ सुख है उसका विशेषण हो गया आकाश आकाश से आकाश विशेषण से युक्त जो क सुख होगा वो सुख हो परिच्छि विषयइंद्रजन्य नहीं होगा आकाश विषय इंद्रजन्य नहीं है परिच्छिन नहीं है ऐसे छानी का नहीं है इसलिए ख शब्द विशेषण देकर के ख शब्दार्थ विशेषण देने से क शब्द का अर्थ जो सुख है विश्वेंद्रियजन्य सुख ग्रहण नहीं होगा विशेषण होता है व्यावर्तक नीलम उत्पलम नील विशेषण देने से कमल उत्पल का कमल पुष्प है किंतु नीला देने से रक्त नहीं श्वेत नहीं अन्य रूप नहीं नील रूप लेना ख विशेषण हो गया कम का कम का अथ सुख है आकाश रूप से सुख है आकाश रूप को कहने से उसका सुख विषेंद्रजन्य क्षण प्रध्वंसी क्षणिक नहीं है ख से विशेषित होकर के क शब्द का अर्थ जो क्षणिक सुख वो नहीं होगा और यदेव खम तदेव कम कह करके ख शब्द का अर्थ आकाश जो भौतिक आकाश आकाश वायु तेज आदि पांच भूत है उसका विशेषण दे दिया कम तो कम है सुख सुख रूप विशेषण देने से ख शब्द का अर्थ जो प्रसिद्ध है भूताकाश उसको नहीं लेना क्योंकि तो सुख रूप नहीं है जड़ है भूताकाश ख शब्द का आकाश उसका विशेषण दे दिया कम तो सुख रूप आकाश लेना ये आकाश नहीं लेना ख शब्द का आकाश है विशेषण का कम सुखम सुखम सुख रूप आकाश लेना सुख विशन से ख शब्द का अर्थ भूत नहीं होगा भूताकाश से विलक्षण होगा सुख रूप आकाश रहना सुख रूप आकाशणना और सुख भी लेना जो क्षणिक नहीं हो, हो, हो। परिच्छिन्न नहीं हो तो अपरिचिन्न जो सुख आकाश है अपरिचिन्न नित्य सुख लेना आकाश का अर्थ ब्रह्म है तो सुख रूप आकाश है ये लेने के लिए दोनों परस्पर विशेषण विशेष करके उपदेश किया तो इसे दोनों विशेषण देने से आकाश का गुण है सुख सुख और आकाश रूप सुख इसलिए आगे कहा प्राणम च हस्मी तद आकाशम च ऊंच उसका प्राण और आकाश प्राण भी ब्रह्म आकाश भी ब्रह्म इस उपदेश किया प्राण संबंधी, तो संबंधी, संबंधी जो आश्रय है प्राण का हृदय आकाश लेना हृदय में स्थित जो आकाश है प्राण संबंधी आकाश प्राणमच अस्मय आकाशम च प्राण संबंधी जो आकाश प्राण का आश्रय है हृदय आकाश उसको लेना सुख से आकाश कैसा है सुख गुण विशिष्ट ब्रह्म सुख गुण विशिष्ट आकाश ब्रह्म है और उसमें जो प्राण है ब्रह्म संपर्क से उसको भी ब्रह्म कह दिया तो प्राण और आकाश दोनों मिला करके जो सुखगुण विशिष्ट आकाश है प्राण संबंधी उसको ब्रह्म ऐसे करके चिंतन करने के लिए कहा अथ एनम गारह प्रत्युअुशास पृथ्वीअग्निरन आदित्य यह ऐसा आदित्य पुरुष दृश्यते सोहमस्मी सै वाहस्मी ये तो मिलकर के उपदेश किया काम ब्रह्म काम ब्रह्म तो भ्रांति निवृत्ति के लिए परस्पर विशेष विसर्जन दे करके बता दिया प्राण ही ब्रह्म है जो सुख रूप आकाश है ये उपदेश दिया तीनों का उपदेश के बाद प्रत्येक अलग अलग, अलग अग्नि का उपदेश है अथवा उसके बाद सम करके उपदेश देने के बाद एनम गारह प्रत्यु गारहपत्य अग्नि ने उपदेश किया पृथ्वी अन्नम आदित्य पृथ्वी है अग्नि और अन्न है आदित्य पृथ्वी अग्नि अग्निअन्न आदित्य पृथ्वी अग्नि अन्न आदित्य चार है पृथिवी अन्नम आदित्य चार है ये चार जो बता बताया अगारहपत्न कहा थे, मेरा ये चार शरीर रहे पृथ्वी एक है अग्नि एक है अन्न एक आदित्य एक है आदित्य में जो पुरुष दिखता है वही मैं हूँ गारहपत्य अग्नि जो गारहपत्य अग्नि वही आदित्य में मैं हूँ या स आदित्य पुरुष दृश्य थोहमस्मी आदित्य में जो पुरुष दिखता है वही मैं हूँ गार्भपत्यग्नि हूँ सव अहम अस्मी मैं आदित्य पुरुष आदित्य में स्थित पुरुष में हूँ पृथ्वी अन्न अग्नि अन्न आदित्य चार्य होकर के चार सरीरे मैं ही मेरा चार सरीरे आदित्य में पुरुष में गारपत्य अग्नि आदित्य के पृथ्वी अन्न दोन भोज्य रूप है दोनों का संबंध होता है और भी भोज्य अन्न भी भोज्य है और गारह अग्नि और आदित्य में जो है वो भोज्य नहीं वो भक्ता है पकता है भोगता है ये दो मिल करके एक ही कहा पृथ्वी अन्न दोनों का संबंध होता है दोनों भोज्य है और आदित्य में स्थित पुरुष और गार्भपत्नी एक ही सय स यतम विद्वास्तपते पापकृतिया लोकती जोग जीवती नाश्या वरपुर क्षीयत उपवयत भुंजास्मंच लोक्यमश्च ये एक विद्वास्ते एक विद्वास्ते जो कोई गारह अग्नि अ चार प्रकार अन्न अन्नाद रूप से हो गया अन्न रूप से पृथ्वी और अन्न और भोग्य हो गया और आदित्य और वो गार्भ अग्नि चार प्रकार विभग विभक्त होकर के स्थित है जो इसे उपासना करता है पाप कृत्याम अपहते पाप कर्म को नष्ट कर देता है लोकी लोको अस्य अस्तित्व लोकी लोकवान हमारे लोक को प्राप्त करता है अग्नि अग्नि अग्नि लोक को प्राप्त करता है सर्वम आयु वेति इस प्रकार जीवन में इस लोक में संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है शतवर्ष आयु जोग जीवती जोग जीवत है उज्ज्वल जीवन होता है उसका अप्रख्यात नहीं होता है सामान्य नहीं न अस्य अभर अभर पुरुषा न क्षानते <coughs> अभर के निकृष्ट उसके कुल में पुत्र पौत्रादि संतति रहती संतति में होने वाले उनका क्षय नहीं होता है उप वयम तम भुंजाम वयम तम उप भुंजाम अस्विन लोके हम उसको हम पालन करते इस लोक में और आगे परलोक में भी अग्नि कहते हैं हम इसके पालन करते हैं रक्षा करते हैं जो इस प्रकार य एक तम एवं विद्वां उपास्य है उपासना करता है अभी अग्नि के बाद अन्हार्यपचन अन्हार्यपचन दक्षिणाग्नि अग्नि कहते अतःनम अन्हार्य पचनोनुससा सापो दिशो नक्षत्राणी चंद्रमा यह सद्रमसी पुरुष दृश्यते सोहमस्मे स अतः एनम इसके पश्चात गारह प्रत्य अग्नि के उपदेश के बाद एनम उपकोशलों को अनुहारे पचन अनुसुशासहरे पचन दक्षिणाग्न उपदेश किया इस प्रकार ये चार ही स्वरूप बताए आपो दिशो नक्षत्राणी चंद्रमा जल दिशा नक्षत्र और चंद्रमा ये चारिस्वरूप रहे दक्षिणाग्नि का यह चंद्रम सी पुरुष दृश्य थे सौहम अस् चंद्रमा में जे पुरुष है वही मैं दक्षिणा अनुवारे पचन हूँ और वही मैं हूँ मैं ही चंद्रमा में स्थित हूँ तो चंद्रमा और दक्षिणा एक है विद्वान स एतमें विद्वास्ते अपहृते पापकृतिया लोकवती शर्वुर्ति ज्योगजीवती नास्या वरपुरशा क्षीय्त उपवयंतम भुंजाम लोकेमस्मश्च ये एतम एवं विद्वान उपास्य फल ठीक इस प्रकार जो इस प्रकार दक्षिणाग्नि का चार स्वरूप जल दिशा नक्षत्र चंद्रमा और चंद्रमा में स्थित तो पुरुष दक्षिणाग्नि एक है इस प्रकार जो उपासना करता है पाप पहते पाप कर्म को नष्ट कर देता है उपासना के सामर्थ्य से लोकवान अग्निलोक प्राप्त करता है संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है उसका जीवन उज्ज्वल प्रख्यात होता है अस्य अवय पुरुषा न इसके संतति में होने वाले पौत्र पौत्रादि आदि का क्षय नहीं होगा संतति ऐसी चलती है वह तम उपभुंजाम अस्विन लोके च इस लोक में जब जीवित तो है तब मरने के बाद परलोक में भी हम उसकी रक्षा करते पालन करते जल अन्न का उत्पादक होने से अन्न कह दिया दक्षिण अग्नि क्या पृथ्वी के समान गारहपत्य जैसे गारहपत्य अग्नि क्या बताया पृथ्वी इसी प्रकार अन्न नक्षत्र चंद्रमा ये दोनों का संबंध एक प्रकार जल और नक्षत्र का अन, अन्न त्वेन संबंध जल नक्षत्र अन्न त्वेन और चंद्रमा का भोग्य नक्षत्र हो जाएगा और जल अन्न हो जाएगा अग्निका अग्निक अथ एनम आहवशासण आकाशो दौर्ुति स ये स विद्युति पुर दृश्य से सोहमस्मे स एवाहस्मी अथ हसीद उपकोश्लोको अनुशासन उपदेश किया प्राण आकाशदौरुचार प्राण आकाश देव और विद्युत ये चार शरीर है आहवन अग्नि का यह ऐसे विद्युत पुरुष दिशते है सो विद्युत में जो पुरुष है वही अहावन अग्नि है सै हम अस्में वही एक ही ये दोनों में परस्पर अभिन्नत्व है देव और आकाश ये दोनों आश्रय हुआ विद्युत आवण्य दोनों के भोग्य हुआ दिव का आकाश आश्रय होने के कारण जो उपासना करेगा उसका फल भी आगे कहते हैं स एतम एवं विद्वान उपासते अपहते पाप पापकृत्या लोकी भवती सर्वयुति ज्योग जीवति नाश्या वरपुरुषा क्षय्त उपवयता तम भुंजास्मंच लोकियमस्मिंच विद्वान उपास्य <coughs> ए तम एवं विद्वान उपास्य इसी आवन अग्नि की इस प्रकार उपासना करता है पाप कर्म को नष्ट कर देता है उपासना के सामर्थ्य से लोकी इसी अग्नि के लोक को प्राप्त करता है लोकवान संपूर्ण आयु को प्राप्त करता है इस लोक में उज्ज्वल जीवन होता उसका अश अवर पुरुषा न क्षन्ते संतति मन वाले पुरुष संतान चल संतति चलती है तय उपभुंजाम इस लोक में और परलोक में रक्षा करते पालन करते जो इस प्रकार उपासना करता है ते हो चुप कौशल साम्य तेस्मद विद्यात्म विद्याचाचार्यस्तु ते गतिम वक्त त्याज काम आचार्यस्तम आचार्यव्यवाद उपकोशल ते हौचु उपकोशल ऐसा समय ते अस्मद विद्या आत्म ये हमारा विद्या अग्नि विद्या है अग्नि उपासना अग्नि विद्या और आत्म विद्या जो प्राण ब्रह्म कम ब्रह्म कम ब्रह्म का ये आत्म विद्या है अग्नि विद्या और आत्म विद्या है उपदेश तो कर दिया किंतु आचार्य तो ते गति में बगता आचार्य आगे आने के बाद तुमके गति कहेंगे विद्या फल प्राप्ति के लिए गति मार्ग बताएंगे इति कह करके अग्नि निवृत्त तो हो गए शांत तो हो गए सामने से प्रकट होकर के उपदेश किया था प्रकट होकर जो उपदेश किया था अभी ऊपर तो हो गए अभी इसको उपदेश प्राप्त हो गया अग्नियों के द्वारा आजगाम हो अशार्य हो और आचार्य समय आने पर पूरे आपस आ गई तम आचार्य अभिवाद आचार्य ने उसको कहा उपकोशल संबोधन किया सैम सत्य काम है आचार्य सत्य काम गोचरा आप वापस आते समय अग्नि आदि के दौरान उनको उपदेश प्राप्त हुआ था और उनके आचार्य उनको भी कहा था ब्रह्म विधि भाति भातिभा के कहा था ये भी इस प्रकार देखते हैं भगवतीह प्रतिशुश्राव ब्रह्मविद सौम्य मुखम भाति कौ नुवासे को नुमाशिष्यादोतिहाप्य निर्तत इमें नूनमी दिशा अन्या दिशाभ्युदे किं न सम्यक किल ते वचोनिति इदमी प्रति लोकान्व किल सी अवचं अहं तो ते वक्त वक्षा यहाँ पुष्कर शिष्यंत एवि पाप कर्म न शिष्यंत ब्रवीत में भगवानि तस्मेंचवैंती <coughs> <coughs> <coughs> उत्तर दिया भगवं ब्रह्म विदैव सम्य मुखम भाति ब्रह्म ज्ञानी का जैसे मुख तुम्हारा मुख जैसे दिखता है ब्रह्म विद मुखम ते मुखम ब्रह्म विद भाति तुम्हारे मुख तो ब्रह्म ज्ञानी का जैसे दिखता है कौन तवाणु सा तुमको तुमकोपदेश किया ये शिष्य कहता उपकोष को नु मानुशिष्याद वो कौन उपदेश करेगा आपके शिष्य कौन उपदेश करेगा इति यह अपनुत अपनुत इव अपलाप नहीं करता जो मिथ्या नहीं करता है अप इव निन्नत निन्न्हुते अपनिन्हनुत इव अपलाप करता जैसे कौन शिष्य उपदेश करेगा कह करे कि देखाते अग्नि कोर दिखाते ये देखे कैसे कहाँ पर रहे <laughs> कोई देना किसने क्या वो क्या छिप गया उधर <laughs> नाम नहीं बता बताते हैं और उन्होंने कोई किसने इसे काम किया वो सामने जानता है उसका नाम नहीं बता करके उधर तो वो छिप गया <laughs> तो उनको पता चला कोई है तो इसे अपलाप करता जैसे क्या कहा अपलाब करते और दे कैसे इमे नूनम ईदशा अन्यादिशाई थी अग्नि न देख अग्नि के दिखा दिया बोला हाँ ये अग्नि पहले तो अच्छा जल रहे अभी तो काँप रहे इनमें नू न ई दिशा ऐसे हो गए अन्य दिशाई थी अन्य प्रकार थे अभी इस प्रकार हो गए पहले अग्नि बड़े प्रज्वलित तो थे अभी तो काँप रहे ये उपदेश करने वाले ही अग्नि ने उपदेश किया ये कहने का सीधा नहीं कहा कहने से न उपदेश किया भोले वो ये सब अभी काँप रहे पहले जल रहे तभी काँप रहे कहे उनको दिखा दिया अर्थात ये उपदेश करने वाले अग्नि ने उपदेश किया ये अग्निन नभि अग्नि को बता दिया <coughs> किम्न सम्य किल ते अवचन हे सम्य किम्न त्यवचन क्या उन्होंने कहा तो जैसे उपदेश किया था इदम इतिहा प्रतिज्ञे जैसे जैसे उपदेश किया था इसे बता दिया उपकोषण ने तो सत्य काम ने कहा लोकान बाब किला सम्य त्यवोचन लोकों का ही कथन क्या अहम तो तेव तद बक्षा में मैं उसका उपदेश करूँगा तुमको यथा पुष्कर पला तो ये तो कुछ लोक प्राप्ति का साधन उपदेश किया किंतु वो उपदेश में करूँगा जिससे पद्म पत्र में आपो न सृष्ट्यंत एवं एवं विधि पापम कर्म न सृष्यंत ये उदाहरण यही बहुस्थान में देते पुष्कर पुलश पलाश प कमल के पत्र में पुष्कर पला आपो न सृष्टंते जल का श्लेष्ठ संबंध संयुक्त नहीं होता है ऊपर भाग में जितने पानी गिरे तो पानी बह जाएगा ऊपर ऐसे सुखा रहता है आपो न सृष्यंत जिस प्रकार आपका जल का संबंध नहीं होता पद्म पत्थर में ऊपर भाग में एवं एवं विधि पापम कर्म न सृष्टंत उसका उपदेश करूंगा जिसके ज्ञान प्राप्त करने पर उसमें ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म का उपदेश करेंगे ब्रह्म ज्ञान में पाप कर्म का श्लेषण नहीं होगा पाप कर्म का संबंध नहीं होता है इति ऐसे उपदेश में करूँगा तो उपकुशल कथा भ्रवृत में भगवान इति उपदेश कीजिए तस्मे होगा चह को सत्यकाम ने फिर उपदेश किया अभी जो उपदेश आगे है पुरुष येषु अक्षिण पुरत यहष आत्मे होवाचेत एव गच्छति सर्पिर्वोदक वा सिंचति वर्मन एवं गति युक्षिणी पुषदृश्य पुरुष पुषदिखिता है दमन करके इंद्रदमनक समतमयुत ब्रह्मचर्या आदि साधन संपन्न होकर के जब विवेक साधन करते हैं तो तब उनके द्वारा दिखता है नहीं कि सामान्य ऐसे जो दिखता है ऐसा आत्मा इति इत ही आत्मा है उपदेश किया चक्षु में जो पुरुष दिखता है वही आत्मा है केनो परिषद में पहराया था सांवेदिक अंतर्गत चक्षु शुत्र से चक्षु श्रुत्र से श्रुत्रम चक्षु में चक्षु के चक्षु चक्षु का चक्षु तो स्वयं दर्शन करने के लिए इंद्रिय है उसमें जो दर्शन करने का सामर्थ्य है वो सामर्थ्य देने वाला चक्षु के चक्षु है तो ये कहा चाक्षु से पुरुष चक्षु में जो स्थित है वही आत्मा है जो चक्षु का अनुग्राह अनुग्राह इंद्रिय आदित्य देवता है चक्षु में सामर्थ्य दर्शन सामर्थ्य देने वाले जिसकी सत्ता से चक्षु में ये सामर्थ्य आता है जिसको चक्षु के चक्षु कहकर कहाता ये कहा ऐसा आत्मा ये आत्मा है एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मी ये अमृत है अमृतत्व तो प्राप्ति का साधन से अमृत है अमृतत्व तो ही ब्रह्म है अमृत तो अमरण धर्म है अभय है भय अभय है भी, विभेद अस्मात्ति भय कारण ये अभय अभय के का कारण है ब्रह्म में कोई भय नहीं था तो ब्रह्म ही ब्रह्म है जो चक्षु के चक्षु आदि कह करके प्रत्यगात्मा है शुद्ध चेतन लक्षात है वही ब्रह्म शुद्ध है चक्षु से पुरुष ही ब्रह्म है अत्यंत शुद्ध है ब्रह्म अत्यंत शुद्ध कहने के लिए कहते हैं यद्यपि अस्मिन सरपीर बांचती इसमें घृत हो जल हो कुछ औषध आदि डालते हैं जल में थोड़ा एक बिंदु डालते हैं वर्तमान ये बग अच्छती चक्ष में नहीं रहता है दोनों पक्ष में चल जाता है पलक में चक्षु के साथ उसका संबंध नहीं होता है जिस प्रकार पद्मों पत्थर पद्द के साथ संबंध नहीं होता है इसी प्रकार एक बिंदु पानी हो तो निकल जाएगा संबंध नहीं होता है स्थान इतने शुद्ध है जो स्थान का इतने महात्म है उसमें किसी पास जल बिंदु का भी स्पर्श नहीं होता है उसी स्थान में रहने वाला जो चाक्षी सु पुरुष है वो निर्लप है निरंजन है उसके लिए क्या कहना शुद्ध अत्यंत शुद्ध है इसके साथ किसी का संबंध नहीं होगा ये चाक्षी सुपुरुष ब्रह्म है यहाँ ब्रह्म सूत्र में आता है अंतर उपपत्ति है ऐसे ब्रह्मसूत्र ये यह सो अक्षिणी पुरुष दृश्य थे चक्षु के अंदर वो क्या है चक्षु के अंदर तो वहाँ देखो दूसरे किसके चक्षु में अपना प्रतिंब दिखता है जो छोटे बच्चा जी वही होगा या चक्षु का अनुग्राह आदित्य देवता है या कोई सिद्ध योगी सामर्थ्य अपने सामर्थ्य से जा करके वहाँ कोई बैठा है या कौन है या जीवात्मा है तो ब्रह्म सूत्र अंतर ब्रह्म है उपपत्य है क्योंकि उसके लिए जो विशेषण दिया ऐसा आत्मय तो हुआ जो कौन से प्रत्येक आत्मा लेना चाहिए पूरा पीछे कहेगा सिद्धांत कहता है तो अमृतम अभयम ये त्रह्म जीव लेना नहीं प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म लेना जो अमृत है अभय है ब्रह्म स्वयं अंतर उपपत्य अत्यंत शुद्ध उसके लिए आगे दिया दृष्टान्त दिया जल जल डालने पर आँख में जैसे संबंध नहीं होता है इसी प्रकार ये अत्यंत शुद्ध है कह करके ये ब्रह्म ही है ब्रह्म का उपदेश किया तो भी ये उपासना के लिए शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान के आगे आएगा यहाँ तो उपासना है ब्रह्म का ऐसे उपासना करना एतम तम संयत वाम इत्याशिक्षत एक सर्वाणी वाम संयंती सर्वाण्य वाभिषयती ये वेद येद एव एवं, एवं, एवं। एतम इसी को ही षयतवाम ऐसे कहते हैं विवेकी लोग विवेकीलोक ज्ञानीलोक श्यतवामी क्यों कहते हैं एत सर्वाणी वाम अभिषयन सर्वाणी वाम वम संभक्त ये संभजनयानि सुवन जितने हैं सब कुछ प्राप्त हो जाता है इसे सायत जो वाम है शोवन है संभजनय है सब कुछ प्राप्त होता है इसे सायत वाम सायत वामा नित इसको कहते हैं सर्वांगीण न वामी अभि संयति सो वाम अत्यंत सोवन है उसको प्राप्त होते हैं इसे उसका नाम संयत वाम अभी ये ब्रह्म का उपदे संयत वाम तो गुण विशिष्ट उपासना करना चाहिए ऐस व वामनी रेश सही सर्वाणी वामी नयती सर्वाणी वाम नयती एवं वेद ये वामनी भी है इसको श्वेत वाम कहते और वामनी कहते वामनी इसलिए कहते क्योंकि ही अस्मात् सर्वाणी वामा नयति वाम है पुण्यकर्मा फ का फल पुण्य कर्म फल अपने प्राणी के अनुसार जिसको जो प्राप्त कराते हैं प्रापयती निय प्रापणे सब पुण्य कर्म फल को सब प्राणियों को देते हैं इसलिए इसका नाम वामि वामानी नयती प्रापियती दि सब धर्म कर्म पुण्य पाप का कर्म यह देता है नयती यह जो उपासना करता है अभी सब पुण्य कर्म का फल को प्राप्त करता है ये सौ एव भाममिष ही सर्वेशोकेशु भाती लोकेशु भातीद ये भाममि भी है भामि इसके अर्थ है क्योंकि ऐसे ही सर्व लोकेशु भाति लोकेश लोके में भा न होता है भाम नये भाम भामनी, भामनी कह भा नयति ताषा सर्विद विभाति कहा सारे लोके में आदित्य चंद्र अग्नि आदि रूप से भादीप्त प्रकाशमान है तो भाम प्रकाश को प्राप्त कराने वाले से भाम ही हो गया सब लोक में ही प्रकाश माने है सूर्यचंद्र आदि रूप से सर्वोक सुभाति जो उपासना करेगा वह भी सब लोक में प्रकाशमान होकर के दीप्तमान होगा प्रकाशमान लगेगा अथ यदु ये बास्मिन छव्यम कुरंती यदि चन समय अर्चिष में भी संभव अर्चिष अहरन्न आपुर्यमापक्ष आपुर्यपन पक्षा यहां षडुदेती मसास्तासेभ्य संवत्सर संवत्सरता आदि चंद्रमस चंद्रमस तत् पुरुषो मानवः शेना ब्रह्म गेतो ब्रह्मपथ ये प्रतिपद्यमाना प्रतिपद्यम इम मानव नावर्तन्ते नावर्तन्ते नवर्तनते अथ यदु अस्म सभ्यम कुर यदि च नवकर्म को सभ्य बनने के बाद सब समझ जो कर्म है ऋतु के करते इसके लिए संस्कार अंतिष्ट संस्कार कर्म करते हैं करे या नहीं करें ऐसे जो पा सके उत्तरायण मार्ग से ब्रह्म प्राप्त करेगा आगे अंत्येष्ट नहीं होने पर अंत्येष्ट कर्म अवश्य करना चाहिए सब संस्कार में तो इसको करे अथवा नहीं करे अर्चित समय अभिसंभवंती अर्ची अभिमानी देवता को प्राप्त करेगा अर्चि अभिमान देवता से अह दीन दीन अभिमानी देवता को अन्न आपुर्यमान पक्षम दिवस दीन अभिमान देवता से शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता को प्राप्त करेगा आहूयक्षा यान षड् उदंग मासान यान षण मासान उदंग जो छे मसे यान ष् उदंग एति मा, जिन जिनमस को उत्तरायण कहते उत्तरायण छे मासित्य वहाँ रहते ते म उत्तरायण अभिमानदेवताओं को मसेभ्य समत्सर उत्तरायण देवता से संबत्सराभिमेवता संबसराद आदित्यम उसके बाद आदित्य को आदित्य से चंद्रमा को जाता है चंद्रमा से विद्युत लोकों को वहाँ तत्पुरुष अमानव पुरुष आ करके ऐसे उपासकों को ए नान ब्रह्म गमय ब्रह्म को प्राप्त करा लेता है ऐसा देवपथ देवाना पंथाई थी देवपथ उत्तरायण मार्ग ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए उनसे ब्रह्मपथ ब्रह्म के जाने के लिए रास्ता मार्ग है इतना प्रतिपद्यमाना इसी मार्ग से जो आगे जाते हैं ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं इम मानव आवर्तम नावर्तन्ते नावर्तंते मनु के ये जो सृष्टि में इस मनु के सृष्टि में आवर्त बार बार जन्म मनु को प्राप्त कर लेते हैं इसमें इसे, इसे आवर्त में फिर वो आप वापस नहीं आते न आवर्तनते ना आवर्तनते जन्मावरण प्रबंध चक्र आरूढ़े उकर घटी गा, यंत्र जैसे घूमता रहता है इसमें फिर आते नहीं है यहाँ सर्वत्र उत्तरायण दक्षिणान मार्ग में ये कहा गया यहाँ दीन अर्ची अर्ची से दीन दीन से शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष से उत्तरायण ये जो समय नहीं लेना ये समय अभिमानी देवता लेना ब्रह्मसूत्र में विचार करके हमें भाष्य में विचार करके निर्णय किया गया गीता में भी दक्षिणायन में जैसे कृष्ण पक्ष धूम रात्रि कृष्णपक्ष दक्षिणायन जैसे कहा इस प्रकार से भी लेंगे कोई उपासक यदि उत्तरायण में मरे किंतु रात में मर गया अथवा कृष्ण पक्ष में मर गया तो कहाँ दक्षिणायन नहीं जाएगा उत्तरायण में नहीं जाएगा कोई यदि दक्षिणान में दिन में मरा रात नहीं अथवा दक्षिणान में होकर के शुक्ला पक्ष में मर गया कृष्ण पक्ष नहीं उसके लिए मार्ग नहीं होगा इसलिए ये सब काल नहीं लेकर के अभिमानी देवता लेना दिन में भी रात्रि अभिमान्य देवता है कृष्ण पक्ष में भी शुक्ला पक्ष अभिमानी देवता रहेंगे शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष अभिमान्य देवता है इसलिए ये सब काल अभिमानी देवता लेना ये मार्ग से अभिमानी देवता है उनके द्वारा उपलक्षित तो होता है मार्ग उत्तरायण मार्ग में ये अर्चि अभिमानी दीन अभिमानी शुक्ल पक्षी अभिमानी उत्तरायण अभिमानी इस प्रकार है देवता उत्तरायण मार्ग से जाता है ऐसा जो ब्रह्म उपासना करता है ब्रह्म लोगों को प्राप्त करता है उसके अंत्येष्ट क्रिया उसकी हो अथवा नहीं हो उत्तरायण मार्ग से ब्रह्म लोग को प्राप्त करता है ये कार्य ब्रह्म कार्यम बाधर से गति उपपत्ति गति हो सकती है अभी उपासना प्रकरण है अभी कुछ यज्ञ करते समय कहीं कुछ त्रुटि हो जाए तो उसकी प्रायश्चित के लिए कुछ व्याहृति का उपदेश करने के लिए और इसको जानने वाले जो ब्रह्मा है कर्म यज्ञ करते समय प्रसंग बताते कुछ उपदेश करते हैं तीन वेद के ऋत्व की तीन होते हैं यजुर्वेद साम वेद अथर्वेद ऋग्वेद अथर्वेद का विभाग करके अलग हुआ तीन वेद में आता है यजुर्वेद के ऋत्वी का नाम है अधिक के का नाम ब्राह्मण जो यज्ञ करने वाले है और ऋग्वेद के होता तीन से अतिरिक्त एक ब्राह्मण उनको ब्रह्मा कहा जाता है ब्रह्मावरण अभी भी कहीं यज्ञ आदि करते हैं तो एक को ब्रह्मा करके बैठाएंगे तीन ब्राह्मण अलग कर्म करेंगे एक ब्रह्मा बनकर बैठेंगे वो केवल बैठे कर देखेंगे कुछ नहीं कहेंगे किंतु ब्रह्मा जो होते हैं सब चार वेद के तीनों वेद के ज्ञानता होना चाहिए सब कर्म करते समय कहीं त्रुटि हो त्रुटि हो तो बताएंगे और उनका नियम कभी कितने समय मौन रहना है तो उसका भी विधान करते हैं एस है वैयज्ञों पवत पुनाति यद यन निदम इदम पुनाति पुना तस्मादेश यज्ञस तस्य मनश्च वाक्चवर्तनी ऐसे वायु हे यज्ञ है यो यम पवत जो पव पवित्र करता बहुत है वायु है वायु बह करके सबको पवित्र करता है जो बहता है चलता है ये वायु यज्ञ है इस ये यन इदम सर्वं पुनाति ये चलते हुए सबको पवित्र करता है जितने जो कहीं पदार्थ है सड़ जाता है दुर्गंध है वायु उसको इधर उधर करके सब पवित्र कर देता है सुखा देता है पवित्र करता है यदैस यन इद पुनाती तस्मात्स यज्ञ यन पुनाति जाते हुए सबको पवित्र करता है उसके लिए यज्ञ कहा तस्य मनश्च वाक्श वर्तनी मन और वाक् ये चलते हुए सबको पवित्र करने से यज्ञ हुआ ऐसे जो यज्ञ हो गया वाक् और मंत्रोच्चारण करते वाक्य के द्वारा और मन से ही एकाग्र होकर के तो मन और वाक दोनों होगे मन वर्तनी मार्ग है जिससे अज्ञ होता है तयर तो अन्यतरा मनसा संस्कृति ब्रह्मा वाचा होता तरा शत्र उपाय कृत प्रातरनुवा के पुरा परिधानियाया ब्रह्मा परिधान्या ब्रह्म व्यवदती अन्तरा मे वर्तमानो संस्को हनतरा शथक्रजन रथो वैक्रेण वर्तमो ऋष्यवस यजमती सैष्वा पापी अन्भव <sighs> दो मार्ग वाक और मन वर्तली मार्ग कह ये दोनों से ही यज्ञ होता है दोनों से ही मंत्र उच्चारण होता है मन से साधनों होकर कर्म करता है चिंतन ध्यान करता है तो दोनों होकर के यज्ञ पूरा होता है दोनों मार्ग से अन्य मनसा संस्कर ब्रह्मा ब्रह्मा जो विवेक ज्ञान वाला है उसमें से एक मार्ग का संस्कार करता है ब्रह्मा रूप जी और जो दूसरा है मन वाचा होता अधरु उद्गाता अन्य तरह वाणी के द्वारा मन के द्वारा तो ब्रह्म संस्कार करता है बाकी तीन ऋत्विक वाणी के द्वारा संस्कार करते शुद्ध करते होता अधरु और तीन वेद के ऋत्विक दूसरे मार्ग दोनों जो वर्तनी हुआ वाक मन दोनों का संस्कार होता है ब्रह्मा एक मन के द्वारा करता है और होता दि वाक के द्वारा मंत्र गान करके शुद्ध करते हैं क्षेत्र उपाय कृत प्रातर अनुवा के प्रातर अनुवाद का आरंभ हो गया उसके पहले अनुवाद के पूरा परिधान्या परिधानिया नाम को स्तोत्र के पहले पूरा परिधानिया पूरा उसके पूर्व परिधानिया रिचा है उसके का करने के पहले यदि ब्रह्मा वि व्यवधति व्यवदती ब्रह्मा मौन को छोड़ देता है अववधती यदि कुछ बोल देता है मौन का त्याग कर लिया तो फिर एक मार्ग का संस्कार होगा दूसरे का नहीं होगा जब ब्रह्मा मौन के द्वारा संस्कार करना था मौन का त्याग कर दिया तो संस्कार नहीं कर पाएगा एक मार्ग का संस्कार हुआ अन्य तरा में वो वर्तनी संस्करोती हियत अन्यतरा तो एक मार्ग का संस्कार करता है कर्म और अन्य तरह हियते एक मार्ग शुद्ध नहीं हुआ दो में से एक यदि संस्कार हुआ और ब्रह्मा के द्वारा संस्कार नहीं हुआ मन रूप केवल वाह का संस्कार हुआ तो ऐसे कर्म पूरा नहीं हुआ नष्ट हो जाएगा उसके लिए दृष्टांत देते एक पाद व्रजन चलता हुआ दो पाद से चलते हैं, एक पाद हो तो नहीं चल पाएगा पुरुष मनुष्य एक पाद से नहीं चल पाता है रथवा व एक न चक्र न वर्तमान दो तरफ चक्र हो तो रथ वैलगाड़ी से खींचते सकटा आदि एक चक्र रहेगा तो नहीं होगा नष्ट हो जाएगा ऋष्यति नष्ट हो जाता है अर्थ एवं अस्य यज्ञों ऋष्यति इसी प्रकार यजमान की यज्ञ जिसमें ब्रह्मा मौन का त्याग कर दिया तो मनोरूप मार्ग का संस्कार नहीं हुआ तो जिस प्रकार अर्थ नष्ट होता है यज्ञ नष्ट हो जाता है यज्ञम ऋष्यंतम यजमान अनश्यति उसके पीछे यज्ञ नष्ट होने पर यजमान का कर्म व्यर्थ हो गया जिसका ब्रह्मा यज्ञ समाप्तित तो जितने समय तक मौन रहना चाहिए नहीं रह पाया तो यज्ञ यज्ञ के बीच यजमान भी नष्ट होता है श्रिष्ठ पापियान होती ऐसे यज्ञ करके यजमान पापी हो जाता है अथत्र अनुवाके न पुरा के ब्रह्मा पूरा परिधान्यया वर्तनी व्यवदेव न संस्कुंती नियतरा यत्र अनुवाद के उपायकृत प्रातन का आरंभ करने के बाद परिधान्य या पूरा परिधान्यार परिचय के पहले ब्रह्मा न व्यवबधती मौन त्याग नहीं करता है मौन रहता है तब उभे वर्तनी संस्कुर्वंती <coughs> दोनों मार्गों को सब नृत्य लोग संस्कार शुद्ध करते अन्य नियते दुन विषेक की हानि नहीं होती, दुन मगश शुद्ध होता है उभय पाद व्रजन रथो यहां पाद्रजन रथोबाभ्या चक्राभ्या मस्य प्रतिष्ती प्रतितिष्ठति प्रति यति यजमा प्रतिषति सृष्ठा श्रेयान भवति। अथयथा उभे पाद दून पाद वाला आदमी चलता हुआ चलता है आराम से रथो व उभाभ्याम चक्राभ्याम चक्र से शकट चक्रा दो से है तो वर्तमान प्रतिष्ठित होता है इसी प्रकार यज्ञ प्रतिष्ठित होता है यज्ञ प्रतिष्ठित होने से उसके पीछे यजमान भी प्रतिष्ठित होता है ऐसे यजमान ऐसे कर्म करके यज्ञ करके श्रेयान भवती यज्ञ करके श्रेष्ठ हो जाता है तो इसलिए ब्रह्मा मौन होना चाहिए रहना चाहिए ऐसे मौन रहने वाले ब्रह्म से युक्त यज्ञ फलप्रद होता है प्रजापति लोकान अभ्यतप तेषा तप्यमना रसान प्रारद अग्नि पृथिव्या वायुमंतर इच्छा आदित्यम देवह जिस प्रकार ब्रह्मा मऊ न रहने पर यज्ञ के त्रुटि को मार्जन करता है इसी प्रकार कुछ कर्म में त्रुटि होने पर उसका मार्जन करने के लिए प्रायश्चित विधान के लिए आ गई प्रजापति लोकान अभ्यतपत प्रजापति लोक को उद्देश्य करके लोके के सार ग्रहण करने की इच्छा से उनको तप तप किया तप करने मतलब यहाँ ज्ञान में ध्यान ही तप है उनका ध्यान चिंतन किया तो लोगों का जो ध्यान किया तो उनका सार रूप प्रकट हो गया लोगों को उद्देश्य करके सार ग्रहण करने की इच्छा के लिए तप क्या ध्यान किया जिस वस्तु को ध्यान करते तो चिंतन करते उसमें क्या सार दिखता है इस प्रकार लोगों को ध्यान करने से उसे रस निकला तप्य माना नाम रसगात सारृहत प्रबृहत निकला प्रकट हुआ उसको ये ग्रहण किया प्रजापति ने क्या क्या रस है सार अग्निम पृथिव्या वायुम अंतरिक्षाद आदि तम तीन लोक है भूर्भुव सह पृथ्वी अंतरिक्ष और आकाश स्वर्ग है तो पृथ्वी से अग्नि की प्राक प्रा, अग्नि का प्राकट्य हुआ वायु अंतरिक्ष से वायु और स्वर्ग से आदित्य ये सामने उसका भान हुए सारूप से जिसको रस रूप से कहा शेतास देवताभ्य तपतासा तप्यमान रसान प्रृहदग्नि ऋचो वायुर्यजुंसी सामान्यादित तीन देवता है अग्नि वायु और आदित्य ये तीनों को ध्यान किया प्रजापति ने उनमें से भी सार निकल जानने की इच्छा से तीनों देवता को तपाया ध्यान रूप ही। तपे ताप्यमान तीन देवता तप ध्यान चिंतन करने पर उनका सार प्रकट हुआ प्रजापति ने उनको ग्रहण किया रसान प्राप्त अग्नि ऋच अग्नि से रिग सामानी तीन साम प्रकार ऋजा वायुष्यजो आदिता सेद्याम तप्यमसृहद भूरीतिगो भुवरी यजुभ्य स्वरतीसाभ्य वेद तीन वेद तयी उद्देश्य करके फिर उसको ध्यान रूप तपक किया उनमें से सर्व प्रकट हो गए प्राभृहत भू रीत ऋग्भ्य ऋच से भू भूव भुव भू के व्याहृति प्रथमा उच्चारण ब्रह्मा जी का भुव व्याहृति यजुर्स यजुर्वेद से स्वरिति श्याम से ये तीन वेद से ये तीन व्याहृति हुई इनको महाव्याहृति कहते हैं लोकों का सार दसारेद वेद, वेद कसार हो गया व्याहृति तदि ऋषेदू स्वाहेति प्रतियादचाव तद्रसेन ऋचा वीरेण ऋचा यज्ञ विदिष्टम संदा यदि ऋक् रिक वेद कर्म से यज्ञ का समुकुशु त्रुटि हुई में ऋषेत आनी हो क्षत प्राप्त हो तो हवन करे भू स्वाहा प्रत्ये में हवन करीचाव रस रीचा वीरेण रसन ऋचा रसन ऋचा ऋचा के वी से ऋचा के रस वीर्यसारसे यज्ञ जो विदिष्ट हुआ जो उसका संधान कर देता है विच्छिन्न क्षत तो हो गया उसको फिर मिला देता है त्रुटि का मार्जन हो जाता है ये ऐसे भू स्वाहा करके हवन करके ये प्रायश्चित तो हो गया तो ऋचों के रस से वीर्य से तेज से यज्ञ के त्रुटि को मार्जन कर लेता है अतः यजुष्टो ऋषद भुव स्वाहेती दक्षिणाग्नो जोह यजुसमें तद्रस यजुष वीरेण यजुस यज्ञ विदिष्ट सन्दा यजुषेयजुद निमित्त कोई हानि हो कर्म में भुव स्वाहा ऐसा कहकर के दक्षिणाग्नि के में हवन करी यजुषाव तद्रसन यजुषं यजुक वीर से यजुकेसे यज्ञ में जो विदिष्ट छिद्र हुआ उसको सन्दाती संद मेलन कर लेता है मार्जन कर लेता है अथ यदि श्याम तोरष्येत स्व स्वाहे आह बन जो हुआयात सामे तद रस न सामनाम वीरे न सामना यज्ञ सेरिष्ट सन्तधा अथ यदि श्याम के द्वारा कोई हानि हुई स्वस्वाहा स्व स्वाहा कहकर आह बन अग्निभावन करें श्याम के, करे। के रस से वीर्य से यज्ञ के जो श्याम के कारण विरिष्ट वा था त्रुटि हुई थी उसका मार्जन कर लेता है तदथा लवणन सुवर्ण सन्द्द्यावर्णन रजत रजतेन त्रपु त्रृपुण शीसम सीशन लोहम लोहेन दारुदारुचर्मणावेशा लोकाना आशा देवता विद्या वीरेण संतधाति वैसा भेषज कृतो हवा ऐसा यज्ञों ये एवं विद ब्रह्मा भवती यथा लवण एन सुवर्णम सुवर्ण को जोड़ने के लिए सोनार कर्म करते हैं सुवर्ण को जो जोड़ते हैं कुछ अ दे करके जोड़ते हैं लवण क्यार है बीच में थोड़ा देकर के दोनों का जोड़ देते हैं संद्यात् मिलाते हैं रजत यदि चांदी में कुछ मिलाना है सोना के स्वाण पंच देंगे तो मिल जाता है सुबन ने न रजतम संत धाती और त्रपु रांगे उसको मिलाने के लिए रजत थोड़ा देंगे तो दोनों मिल जाएगा और रांगे देते तो त्रपु ना सीसे के पदार्थ तो त्रपु से मिल जाता है और सीसा देंगे तो लोहा का मिलन हो जाता है लोहा दोनों को जोड़ने के लिए सीसा थोड़ा डाल देते हैं और लोहे न दारू लकड़ी को जोड़ने के लिए लोह कीले बांध करके दारू को लकड़ी को जोड़ते हैं चरम दारू और लकड़ी को चरमन से बांध करके भी बांध लेते हैं दारू काष्ठ है उसको जोड़ने के लिए लोह के द्वारा अर्थात चरम के द्वारा चमड़ा से बांध करके चमड़ा को रसीजे से बांध कर बांध देते हैं जिस प्रकार ये दोनों पदार्थों को जोड़ने के लिए कुछ पदार्थ से अन्य पदार्थ जोड़ते हैं लवण से सुबर्ण लेकर के सुवर्ण से रजत रजत से रांगा रंग से शीशा शीशा से लोह लोहे से दारू इसी प्रकार एव लोका आसा देवता अशात्रय्या विद्याया या वीर्य लोक ऐसा लोकाना लोकों का और लोकों का सार देवता है देव है देवता का सार तय विद्या है उनके वीर्य सामर्थ्य से यज्ञ से विरिष्टम वीरिशाती यज्ञ में जो कुछ छिद्र हो जाता है उसको त्रुमार्जन कर लेता है करते हैं क्योंकि भेषज कृत व यज्ञ भेषज औषध के द्वारा ही प्रायश्चित करने से यज्ञ संपूर्ण होता है प्रमाद से त्रुटि हो जाती है उसको मार्जन करने के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है तो यज्ञ इस प्रकार भेषज कृत होता है फलप्रद होता है यम्व विध ब्रह्मा भवती जहाँ ब्रह्मा इस प्रकार सब जानता है त्रुटि मार्जन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है तो इसे त्रुटि मार्जन होता है तो यज्ञ शुद्ध होता है फलप्रद होता है जैसे रोग में है तो चिकित्सक उसको ठीक करके औषध देकर ठीक कर देता है इसी प्रकार ब्रह्मा अत्यंत विवेक सुशिक्षित हो तो इसमें यज्ञ भी इस प्रकार शु, आ, आ, मार्जित शुद्ध होता है प्रायश्चित को जानने वाले ब्रह्मा ऋतु होगा तो यज्ञ की त्रुटि को मार्जन कर देता है तो जड़ कोई त्रुटि है क्षत है मार्जन होने से कर्म फलप्रद होता है वा उदक यज्ञो प्रवण यज्ञों ब्रह्माद वैसा ब्रह्माथा य आवर्तवते तत्तिष्वा तत उदक प्रवण येच यज्ञ अतः दक्षिण उच्चाए दक्षिण के ऊंचा ऊंचाई उदक उदक और नीचा है उदक और नीचा अनुसार तो जैसे जहाँ नीचा वहाँ बह जाता है तो यज्ञ इस प्रकार उत्तरायण मार्ग प्रतिपत्ति प्राप्ति का साधन हो जाता है इस यज्ञों करने से उत्तरायण मार्ग में प्राप्ति होती है दक्षिणायन मार्ग में तो पितृलोक जाते हैं पितृलोक में स्वर्ग के अंदर कहते हैं वहाँ यम भुवन भी है तो इसमें कुछ दिन रह करके वापस आते हैं जितने दक्षिणानुष जाते सब यमन लोग नहीं पितृलोक स्वर्ग में भी जाते हैं कम समय रहकर करके वापस आ जाते हैं किंतु उत्तरायण मार्ग से देवलोक की प्राप्ति होती है ब्रह्म लोक तक तो ऐसे कर्म करने पर उत्तरायु मार्ग से प्राप्ति होती है स्वर्ग जहाँ यत्त एवं विद ब्रह्मा होती है ब्रह्मा सुशिक्षित तो होता है जानता है किस प्रकार त्रुटि मार्जन प्रायश्चित तो होता है प्रायश्चित तो को जानने वाला ब्रह्मा हो तो इस ज्ञान सकल होता है तो उससे उत्तराण की प्राप्ति होती एवं विदम हवा वा ऐसा ब्रह्मांडम अनुगाथा ऐसे जानने वाले ब्रह्मा है उसके प्रति अनुगाथा उसके प्रति स्तुति करने वाली ब्रह्मा की स्तुति करने वाली आगे है कथा यतो यत आवर्तते तत्त गति जहाँ भी कुछ ऋतु में कर्म में य जिस कर्म में जहाँ जहाँ ऋतु के द्वारा क्षत हो जाता है यज्ञ के क्षत रूप को मिला देता तत्त गच्छति उसको पालन कर लेता है त्रुटि मार्जन कर लेता है ब्रह्मा तो कर्म करते समय ब्रह्मा रहता है तो ब्रह्मा त्रुटि को जानता है प्रायश्चित को जानता है और प्रायश्चित करा के उसको मार्जन कर लेता है मानव ब्रह्मे व्यकम विद्ध वै ब्रह्मा स्वारक्षरक्षति विद व ब्रह् यज्ञ यजम सर्वान्तुजति तस्मादमें ब्रह्म कुर्थ नानेबंध नानिबंब मानवो ब्रह्मा मौनधारणक मनन कर्णस मानव ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्म एक ऋत्विक ब्रह्मा ही एक ऋत्विक है कुरून कार्यकर्ताओं को कुरून अश्व अभिरक्षति योद्धाओं को भी अश्व के जैसे इसे रक्षा करता है ब्राह्म ब्रह्मा अश्व जैसे अश्व अभि अश्व अभिरक्षति अश्व जिस प्रकार बड़वा आदि रक्षा करता है युद्ध युद्धों की रक्षा करता है इस प्रकार ब्रह्मा ही एक ये मौन धारण करने वाले आचरण करने वाले ब्रह्मा ये सब कर्तन रक्षति कुरुण कर्म करने वाले यजमान ऋतु की रक्षा करता है एवं विधे ह वे ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वाश ऋतु जो अभिरक्षति एवं भी देश त्रुटि को जानने वाले मौन धारण करने वाले जो ब्रह्मा हो तो यज्ञ की रक्षा करता है यजमान की रक्षा करता है सारे ऋत्यु को भी रक्षा करता है यज्ञम यजमानम सर्वांश ऋतुजी अभिरक्षती सबकी रक्षा करता है सबके दोषों का प्राश्चित्य के द्वारा निवृत्त कर देता है इसलिए यज्ञ की रक्षा करता है, कर है। यजमान ऋतु की रक्षा करता है ब्रह्मा तस्माद एवं विदमे एवं विदमेव ब्रह्मांडम को ऐसे जानने वाले ब्रह्मा का अपरण करे कर्म करते समय ऐसे विद्वान हो इसे मौन आचरण प्राश्चित को जानने वाले ब्रह्मा का वर्ण करे न ये अनिवम विदम न विदम इसे नहीं जानने वाले को ब्रह्मा नहीं बनाए इसे कहा जाता है श्रुति में कहा गया अभी कर्म करते हैं तो उसके नियम के अनुसार एक ब्रह्मा वरण करते ब्रह्मा बनाते हैं और सबको जाने नहीं जाने ब्रह्मा वरण तो करना पड़ता है चतुर्थ अध्याय समाप्त तो हुआ आगे पंचम अध्याय है चांदे उपनिषद में यह जो पंचम अध्याय में आता है यह इसी प्रकार बृहदारण्य में भी है ष्ठ अध्याय में आएगा इसी फिर इसी प्रकार है दोनों में आता है प्राण की उपासना है आगे पंचम अध्याय में कुछ प्राण उपासना के बाद आगे ष्ठ अध्याय में ज्ञान का उपदेश सम्य आएगा उसके पहले थोड़ी उपासना अंतकरण शुद्धि के लिए बहुत प्रयास किया गया चाँदी के उपनिषद में उसके बाद ही कुछ सगुण ब्रह्म उपासना है कर्म संबंधी उपासना है कर्म के अंग संबंधी उपासना है कर्म करने वाले ही करेगा और केवल उपासना है वो कोई कर सकता है और जितने सगुण ब्रह्म की उपासना वो कोई भी कर सकता है सगुण ब्रह्म की उपासना करने पर ब्रह्मलोकी की प्राप्ति होती है निष्काम होकर करे कोई भी कर्म कोई उपासना सब कुछ ज्ञान प्राप्ति का साधना और ही आवश्यक है अंतकरण शुद्धि के लिए उपासना की आवश्यकता है बहुत कर्म उपासना करने पर शुद्ध होने पर अंतकर्ण तभी आगे ज्ञान के लिए उपदेश करेंगे तो ज्ञान ग्रहण होता है उपदेश ज्ञान प्राप्त होता है और अंतकरण शुद्धि का पहचान कैसे पता चलेगा अंत कोण शुद्ध है वैराग्य जितने वैराग्य अधिक है इतना अंतकोण शुद्ध है यदि वैराग्य नहीं होता है तो अंत कोण शुद्ध नहीं हुआ ज्ञान मार्ग के लिए नहीं भक्ति करने पर भी यदि भक्ति होती है तो विषय से राग द्वेश हटेगा इच्छाओं का इच्छाओं की निवृत्ति होगी इच्छा कम हो तभी भक्ति होती है भक्ति भजनम परमात्मा प्राप्ति की इच्छा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा उत्कट हो तो विषय प्राप्ति की इच्छा कम हो विषय प्राप्ति की इच्छा कम नहीं होती है तभी भक्ति नहीं हुई है भक्ति करने वाले भी अपने भक्ति की परीक्षा करें कितने भक्ति हुई अभी कितने विषय प्राप्ति की इच्छा है कितने परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है थोड़े बहुत तो भजन सब करते ही भगवान प्राप्त हो जाए तो अच्छी बात है संसार में जाते हैं यदि भगवान का दर्शन हो जाए तो कौन मना करता है ठीक तो है किंतु वस्तुत्व ऐसी इच्छा से भगवान का दर्शन कभी नहीं होगा मिल जाए तो दि, दिख जाए तो अच्छा है ऐसा नहीं भगवान का दर्शन करने की इच्छा है तो भगवान का ही दर्शन करने की चाहो भगवान की ही प्राप्ति करे भगवान का ही भजन करे विषय का चिंतन नहीं करे भजन सेवायाम ध्येय चिंतायाम ध्यान चिंतन है ध्यान कितने समय भगवान का चिंतन ध्यान होता है और कितने समय पर प्रपंच का चिंतन होता है स्वयं साधक अपने को न्यायाधीश बना करके अपने पर छोड़ दे आप स्वयं विचार करो आप जितने ध्यान कर तो संसार विषय का चिंतन कितने परमात्मा के चिंतन करते हो ऐसे कोई चिंतन करने वाले आपके पास आए तो आप क्या राय राय दोगे क्या उसके लिए कहाँ भेजोगे आप जितने प्रपंच विचार करते हो इतने विचार करने वाला कोई आएगा तो आप कहोगे उसको भगवान दर्शन हो जाए आप कहोगे नहीं विषय चिंतन करता है तो थोड़ी कर, थोड़ा विषय भोग कर लो और थोड़ा देख लो थोड़ा घूम घूम कर फिर आओ फिर कोई आता है तो बहुत दिन के बाद कोई सन्यास लेने के लाते हैं किंतु अभी थोड़ा सा और कुछ करने का है प्रपंच में ऐसे कोई छोड़ आ जाते हैं कोई परीक्षा दे कर आ गए साधु बने गले तो कहते थोड़ी दिन के बाद परीक्षा के रिजल्ट निकल जाए उसके बाद थोड़ी दिन के बाद एक साल के बाद आना एक साल के बाद नहीं पाँच दस साल के बाद कब आएंगे बच्चे लेकर के साथ नहीं आपके पास मैं आया था <laughs> मैं अच्छी बात बातें कम से कम इतने याद रख कर के पाँच दस साल के साल के बाद कोई आता है तो भी अच्छा है महातुम के पास आया बताया मैं आपके पास आया था कोई मिले बहुत पहले कभी लघु कौंधी पढ़ी और अभी उम्र अधिक हो गया देखा तो कहाँ हम पहचान सकते वो कहा स्वामी जी मैं आपसे लघु कौंधी मैंने पढ़ी थी मैं बात अच्छा है अभी क्या किसी विद्यालय में अध्यापक है अरे बच्चे फच्चे से लेकर के आए परिवार बहुत पहले कभी लघु कौंधी पढ़े तो उम्र बड़े होने के बाद पता नहीं चलता हम पहचान नहीं सके किंतु वो पहचान लेते ऐसे तो भक्ति इस प्रकार परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो तो वही प्राप्ति संसार का चिंतन कम हो धीरे धीरे तो भक्ति बढ़ती है वैराग्य वह होता है अधिक से अधिक वैराग्य होता है तो अंतकोण शुद्ध हुआ उपासना भी करे किंतु वैराग्य नहीं होता है तो अंत कोण शुद्ध नहीं होता है उपासना भी करे और कुछ सिद्धि प्राप्ति की इच्छा हो उससे कुछ ख्याति प्राप्ति की इच्छा हो कुछ अपने ये जब इच्छा हुई तो जितने उपासना भक्ति वो व्यर्थ हो गई सिद्धि मिल जाए तो गया कुछ ख्याति मिल जाए धन मिल जाए ये मन में इच्छा आ गई तो भक्ति नहीं हुई कुछ प्राप्त हो जाए तो गया रास्ता से हट गया योगाभ्यास करते हैं निर्विकल समाधि को प्राप्त करे विषय चिंतन छोड़ करके सब त्याग करके बहरा सब के लिए आवश्यकता है आवश्यक है ज्ञान हो भक्ति हो योग हो कुछ भी करे नाम अलग अलग है साधन करने के तो संसार से वैराग्य विषय की इच्छा कम हो अंत शुद्ध हो मन एकाग्र हो वो भगवान का ध्यान चिंतन भी कर सकता है नाम जप करते समय मन एकाग्र होगा वही अंतकोण शुद्ध वैराग्य होगा तो वेदांत श्रवण कर सकता है वही योग भी कर है सबके लिए आवश्यक है वैराग्य चाहिए कोई सरल मार्ग नहीं हाँ कहेंगे ठीक है कुछ नहीं करता है तो कहेंगे सरल है बस संसार में रहते हुए भगवान का नाम लो सरल है अत्यंत बहिर्मुख है तो कुछ भगवान का नाम लो कोई बात नहीं अच्छा है नाम लेना चाहिए किंतु साधन तभी कहेंगे साधन जब ही साध्य की प्राप्ति हो नहीं तो क्या साधन हुआ साधन करते साधन करते साधन सरल साधन है सरल साधना इतने सरल साधना करके कब प्राप्त होगा होगा कोई थोड़े साधन करे तो धीरे धीरे प्राप्ति होगी जरूर है साधना है किंतु उसके साथ देखे कितने निषिद्ध कर्म कितने इच्छा कितने वासना है वासना बहुत है तो साधना उसी फल को देगा कुछ भी जप ध्यान चिंतन कर्म करते हैं मन में इच्छा है तो परमात्मा क्या देंगे जो इच्छा करते उसके ऊपर देंगे और सामने आ जाएंगे जो चाहते हो दे देंगे ले लो छोटे बच्चे को भी माता रोता है तो खिलौना डाल देती है और खुश हो गया मैं तो और कुछ खिलौना डाल दिया अपने काम करती है तो जब वो बच्चा रोता है और कुछ नहीं चाहिए तब उसको माता लेती है नहीं तो जानती है थोड़ा खिलती अपने काम करी कुछ डाल दिया उसके सामने कोई खिलौना डाल दिया इसी प्रकार है सब विषय इच्छा ही प्रतिबंधक है वही रुकावट है सर्वत्र इच्छा कमती हो अंत कोण शुद्ध होता है उसके अंत कोण शुद्धि के लिए उपासना बड़े कठिन है इच्छाओं का त्याग कहना सरल है इच्छा नहीं हो इच्छा कुछ नहीं है कोई भी कह देगा किंतु इच्छाओं का अभाव होना कोई सरल नहीं है विषय भी निवर्तनते निराहार से देना न रसवर्ज रसोप्य निवर्तते विषय ग्रहण नहीं करते हैं साधन करते हैं विषय को छोड़ करके उपवास करके विषय ग्रहण नहीं करके एकांत में रहकर के साधन करते निराहार से देह ना विषया भी इंद्रिय विषय का संबंध नहीं होता इंद्रिय शांत हो गए किंतु रसवर्ज रस आसक्ति रहती है थोड़ी सी सूक्ष्म रूप से तो बाह्य रूप से बहुत स्थूल रूप से आसक्ति का अभाव हो फिर साधना भजन कर सकता है थोड़ी भी आसक्ति रहती है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई परमात्मा साक्षात्कार नहीं हुआ तब तक ये इंद्रिय मन पर विश्वास भरोसा नहीं करना कभी कहाँ से लेकर कहाँ पहुँचा देंगे इसलिए रसवर्जन रसोपय परम दृष्टि निवर्तते पर साक्षात्कार होने तक ही सूक्ष्म से आशित रहती है इसलिए वेदांत विचार करना अंतकरण शुद्धि के लिए अन्य साधन करना सब कुछ चाहिए समय पर यदि कोई साधन भजन करते करते वैराग्य होता है थोड़ा जिज्ञासा होती है वेदांत श्रवण प्रारंभ कर लिया तो वेदांत श्रवण करते करते धीरे धीरे भी देखना चाहिए वैराग्य बढ़े वैराग्य बढ़े तो वेदांत श्रवण भी फलप्रद होता है उपासना करता है तो वैराग्य बढ़े एकाग्र हो मन एकाग्र हो मन में एकाग्रता और वैराग्य हो तब ध्यान भजन जप वेदांत श्रवण सब सार्थक है इसे साधव को हमेशा ही ये विचार करना चाहिए पहले घर छोड़कर आया कैसे वैराग्य था उसके बाद देखो वैराग्य कैसा है बैराग्य बढ़ गया है या घट गया है देखो यदि विचार कर देखो घट गया है तो अभी घर छोड़कर आने के बाद साधन आपका नहीं हुआ है व्यर्थ हो गया बैराग्य बढ़ रहा है तो सोचो साधन हो रहा है यदि नहीं बढ़ा है अभी ऐसे साधन करे बैराग्य बढ़े फिर थोड़ा याद रखे किसलिए मैं घर छोड़कर आया क्या प्राप्त करना है कहाँ जा रहा हूँ लक्ष्य क्या है कहाँ जा रहा हूँ इतने तो विचार करें मेरा लक्ष्य क्या है गृहस्व तो भी हो जीवन का मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है लक्ष्य प्राप्ति के लक्ष्य की ओर चले तब तो, तो प्राप्ति होगी अब विपरीत मार्ग में चलेगा तो कहाँ प्राप्ति होगी ये थोड़ा सा साधना करते करते ये भी विचार प्रतिदिन करें कितने में आगे तत्पर होकर के चल रहा हूँ लक्ष्य की ओर कितने बढ़ा के बढ़ा क्या क्या इच्छा भी है कितने व्यर्थ इच्छा है एक एक विचार कर इच्छा को समाप्त तो करनी पड़ती है व्यर्थ इच्छा बहुत है उसको छोड़ना अपेक्षा बहुत है काम करना जितने अपेक्षा कम हो इच्छा कम हो इतने शांति है इच्छा जितने इतने दुखी है वैराग्य दृढ़ होने पर वैराग्य में वह अभयम वैराग्य अभय प्राप्ति का साधन है अत्यंत वैराग्य हो अत्यंत भक्ति दृढ़ हो जाए किसी भी मार्ग में कोई भी हो एक परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है और कुछ नहीं चाहिए ये वैराग्य होने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी मार्ग जो भी हो इसलिए इसी चांदे के उपनिषद में उपासना बहुत ही उपासना अवश्य करनी चाहिए तो उसमें आया जो उपासना पहले नहीं करके वेदांत श्रवण कर लिए तो वेदांत शास्त्र में भी इसलिए उपनिषद में भी उपासना का चिंतन हुआ ये श्रवण चिंतन करते समय भी उपासना हो जाती है एकाग्रता होती है उपासना का फल प्राप्त होता है ये भी करें उसके साथ साथ आगे वेदांत श्रवण करते समय संसार में मिथ्यात्व बुद्धि बार बार करके विषयों की इच्छा का नाश करने का प्रयास करें इच्छा निवृत्त हो ये भी एक साधन है खाली कपड़ा में साबुन लगा साफ करने के लिए मिट्टी में महिला में फिर रहे दोनों तरफ इधर साफ करने के प्रयास करें इधर महिला जहाँ लगता है उसको भी बंद करें जहाँ कुछ करते दीवाल में कुछ होता है दीवाल में चुनाद लगाते हैं और उधर कुछ कारण है किसके कारण दीवाल में से आता है चिन्ह होता है पानी ऊपर से कहीं आकर खराब होता है उसको भी बंद करने का प्रयास करें कारणों को बंद नहीं करें खाली ऊपर से लगाए तो नहीं होगा रोग की चिकित्सा करते हैं तो औसत देते बाहर किस कारण होता है उसको भी ठीक करना पड़ता है आयुर्वेद शास्त्र में एक निदान आता है माधव कर निदान मूल कारण क्या है उसको जानने पर ही औषधि देते हैं तो रोग निवृत्त होता है उसके कारण नहीं जान करके ऊपर इससे कुछ लगा दिया अंदर कुछ महिला है अपरिष्कार बाहर निकलने के लिए फोड़ा हुआ वो बाहर निकल, निकल, तो निकल जाना चाहिए प्रकृति स्वस्थ करने के लिए निकालती उसको नहीं जान करके उसके ऊपर लगा दिया कुछ प्लास्टर जमा दिया जो अंदर अपरिष्कार बाहर निकलना चाहिए उसका जमा लगा दिया तो सत्य कैसे होगा फिर अंदर रहेगा वो खराब करेगा अंदर रखते मिलेगा ये दो चाहिए औषध लगाना है और वो अंदर जो अपरिष्कार उसको हटाना कारण को देखना इसी प्रकार एक तरफ है अंतकण शुद्धि के लिए प्रयास करो अंतकण में अशुद्धि क्या है विचार कर देखे कपड़ा साफ करते समय साबुन लगाते तो कहीं क्या लगा है महिला लगा चिन्ह है उसको देख करके लगाने पर साफ होता है इसी प्रकार जहाँ अशुद्धि है उसको देखे अपने अशुद्धि अपने में क्या कमती क्या क्या इच्छा है जितना अधिक इच्छा है इतने अधिक अशुद्धि है इच्छा कम है तो शुद्ध होगा और किस इच्छा को छोड़ सके किसके बिना चल सकता है उसको छोड़ो इसके बिना चलेगा छोड़ो ये नहीं चाहिए इसमें क्या होगा ये हमारा लक्ष्य प्राप्ति का सहायक है तो ठीक है लक्ष्य प्राप्ति के विपरीत है तो त्याग करो ये करके आगे बढ़ना पड़ता है यहाँ प्राण का उपासना के भी है पंचमोध्या में ओम यो हवई ज्येष्ठम चेष्ठम च वेद ज्येष्ठ हवै श्रेष्ठ चवती प्राण भाव ज्येष्ठ जो यो हवै कोई भी हो यो हवई इस प्रकार यो हवई तत्परम ब्रह्म वेद जो कोई भी हो ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म हो जाता है यहाँ भी यो हवई जो कोई भी हो ज्येष्ठम से श्रेष्ठम से वेद ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वो तो वो भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाएगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ में व्याकरण में बनता है प्रसस् सतम को ज्येष्ठ का तो प्रसस्तम उत्कृष्ट है प्रसस््य को स्रदेश होता है ज्य सूत्र से ज भी आदेश हो जाता है ज्येष्ठ श्रेष्ठ दोनों का अर्थ समान हो जाता है व्याकरण के अनुसार किंतु उम्र में अधिक हो तो ज्येष्ठ कहते हैं और गुण से अधिक होता है तो श्रेष्ठ होता है कोई उम्र में कम उम्र से कम हो तो गुण से अधिक हो सकता है हाँ कोई गुण से कम है उम्र से अधिक हो सकता है हो सकता है इसलिए ज्येष्ठ हो और श्रेष्ठ हो ऐसा जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ पास ना <coughs> उम्र से अधिक होने पर भी हो गया ज्येष्ठ गुण से अधिक हो तो श्रेष्ठ होता है कम उम्र में है किसको उसको के बहुत ही विवेक अधिक है तो श्रेष्ठ हो जाता है तो कभी शिष्य कम उम्र के होते गुरु अधिक उम्र में होते हैं उम्र से अधिक होने पर भी कोई वैरा के विवेक वैरा के, के सम्पन्न ज्ञान प्राप्त करता है तो गुरु हो जाता है शिष्य वृद्धा गुरु विवाह आता है शास्त्र में तो ये किंतु उपासना में जो ज्येष्ठ भी हो और श्रेष्ठ हो उसकी जो उपासना करता है वो ज्येष्ठ ची श्रेष्ठ चवती वो भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाएगा तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ कौन है ज्येष्ठ भी हो श्रेष्ठ हो प्राणो बाब ज्येष्ठस् प्राण ही ज्येष्ठ और है प्राण ज्येष्ठ है उम्र से अधिक है वाघ आदि व्यापार करने के पहले गर्भ में जब रहता है पहले प्राण की वृत्ति होती है प्राण पहले होने पर उसके बाद वाघ आदि की वृत्ति होती है गर्भ में इसलिए अन्य इंद्रिय व्यापार के पहले प्राण होने से प्राण ज्येष्ठ हो गया वयस ज्येष्ठ हो गया और श्रेष्ठ भी है श्रेष्ठ क्यों है श्रेष्ठ आगे कहेंगे प्राण का संवाद आगे आएगा प्राण के अधीन सब इंद्रिय है प्राण चल जाए तो इंद्रिय नहीं रह सकते हैं इंद्र के बिना सब रह सकता है किंतु तो प्राण के बिना नहीं रहेगा श्रेष्ठ कैसे आगे स्वयं बताएंगे प्राण ज्येष्ठ भी है और श्रेष्ठ भी है तो उसकी जो उपासना करेगा वो भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हो जाएगा सब उपासना फल कहेगा फल है सबका किंतु कामना से करे तो फल मिलेगा निष्काम होकर करे तो सब उपासना कर्म का फल ज्ञान है। हे तमें तो वेदावचन ब्राह्मण विदिषंती यज्ञ दानेन तपसा यज्ञ यज्ञ कर्ण साधन है, हे यज्ञति वेदिमी एसे पदेन ग्छति जिगमति रथेन जिगमति गंत मिछती। तो रथ इच्छा का साधन है या गमन का साधन है जिगमि सति का अर्थ गंतुम इच्छति जिगमिशा में सान प्रत्यार्थ इच्छा प्रधान है यज्ञ न विविध संति यज्ञ विविधिशा का साधन ऐसा कोई कहते हैं क्योंकि विविध संति तो इच्छा है तो कहते तो अश्व न जिगमि सति कहेंगे तो अश्व जिस प्रकार साधन होता है गमन का न कि इच्छा का इसी प्रकार यज्ञ न विविध संधि का यज्ञ है साधन वेदन का ज्ञान का न कि इच्छा का इसलिए ब्रह्म ज्ञान का साधना यज्ञ दान तप है ये शास्त्र में कहा गया उपासना यहाँ है फल के लिए कहा गया किंतु फल की इच्छा नहीं रहिए तो ज्ञान प्राप्ति का साधन है यो ह वे वशिष्ठम वेद वशिष्ठो स्वा नाम भवती वाघ वाव वशिष्ठ जो वशिष्ठ की उपासना करता है जानता है सबको वास अधिक हो आच्छादन करने वाला है श्रेष्ठ है वो स्वाना वशिष्ठ होती अपने स्वकीय सबको वास देगा सबको धन देने वाला होगा ऐसे स्वकीय में वशिष्ठ हो जाता है तो वशिष्ठ की उपासना करेंगे तो वशिष्ठ कौन है वाघ वशिष्ठ वागी वशिष्ठ है क्योंकि वाघ्मी पुरुष जो होता है सौ को दबा देता है वही वास करता है रहता है धन बताए, होता वाग्मी शब्द के द्वारा शब्द बोलने में संगीत के द्वारा वाणी के द्वारा ही अन्य को अभिभाव परास्त करके स्वयं जीत लेता है इसलिए वाग हो गया अवशिष्ठ यो ह वे प्रतिष्ठा वेद प्रतिहतिष्ठ त्यस्विनश्चलो किश्च चक्षुर्भा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा को जानता है जो प्रतिष्ठा को जानकर उपासना करता है वो विफल प्रतिहतिष्ठती प्रतिष्ठती ह बीच में आ गया व्यवहिताश्चर्य प्रति प्रतिष्ठती प्रतिष्ठित तो हो जाता है हाँ प्रसिद्ध है कहाँ प्रतिष्ठित होता है अस्मृलोक अमुस्मिश्चय इस्लोक में भी प्रतिष्ठित होता है मरने के बाद परलोक में प्रतिष्ठित होता है प्रतिष्ठा की उपासना करने से स्वयं प्रतिष्ठित होता है तो प्रतिष्ठा कौन है चक्षुर्भाव प्रतिष्ठा चक्षु ही प्रतिष्ठा है चक्षु के द्वारा दे करके ही चलते कड़े रहते दुर्गा गमन स्थान देकर के प्रतिष्ठित तो होता है इसकी उपासना है यो हवे वे सम्पदम वेद समहास में काम पद्यंते दैवाच्च मानुषाच श्रोत्र भाव संपद और जो संपत्ति की उपासना करता है असमें काम संपद्यंते सम का पद्यंती के साथ अन्य काम्यंते काम विषय कामना के विषय सम्पद्यंते प्राप्त हो जाते हैं जो संपत्ति की उपासना करता है कौन कामा है कामा काम्यंती काम कौन है दैवास् मानुषाश्च देव में होने वाले दैव है दैवी संपद और मनुष्य सम्पत्ति मनुष्य सम्पत भूमि हिरण्य गो आदि दैव सम्पदे श्रद्धा आदि ये सब दैव सम्पद श्रोत्राव संपद श्रोत्री संपद हे युह व आयतन वेदातन ह स्वा मनोह वयतन जो आयतन की उपासना करता है स्वाम आयतन होती आयतन की उपासना करता है तो स्वयं शौकियों का आयतन हो जाता है अपने शौकीय जितने बंधु बांधव जितने अपने परिचित है का आश्रय हो जाता है मन हवा आयतनम मन ही आयतन है इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण होता है विषय ग्रहण होता है तो वो भोक्ता के लिए तो विषय ग्रहण होता है तद विषय के वृत्ति माने में होती है ज्ञान होता है तो विषय ग्रहण होता है मन के द्वारा मन हो गया आयतन आश्रय मन में संस्कार रहता है पुण्य पाप सब अंतगण में रहते हैं मन हो गया आयतन अब ये सब उपासना कही गई अतः प्राण अहम श्रेयसि व्यु दे अहं श्रेयान अस्म्य श्रेयानस्मीति सब प्राण प्राण शब्द चक्षुरादि इंद्रिय में ही होता है सब इंद्रिय अहम श्रेयसी व्युधीरे अहम श्रेयसी मैं अहम श्रेयान अहम श्रेयान इसी विषय में व्यु धीरे विवाद करने लगे विरुद्ध हम उदे उदाते उधिर बोलने लगे ये कहता मैं श्रेयान हूँ दूसरा कहता मैं श्रेयान हूँ विरुद्ध हो गया ना एक कहता मैं सबसे बड़ा हूँ दूसरा कहता चुप रहो मैं बड़ा हूँ तीसरा कहता तुम लोग क्या कहते हो सबसे मैं बड़ा हूँ अन्य कहता अरे तुम लोग क्यों घमड़ करते हो मैं बड़ा हूँ इस समय अपने घमण करने वाले दूसरे को कहता है घमंड नहीं करो दूसरे कहता है बकवाद मत करो सबसे बड़ा मैं हूँ यही व्यू देर व्यू देर हम श्रेय में हम श्रेयानस सब लोग कहने लगे सब लोग झगड़ा करेंगे तो विवाद में कैसे होगा निर्णय कैसे होगा मेरे किसी मध्यस्थ के पास जाना पड़ेगा नहीं तो आपस में कोई मानेगा कोई किसको बड़ा मानेगा लघु विचार करने के लिए, के लिए कहते तुम हमारे कमरे में आओ ये कहते नहीं तू हमारे कमरे आओ तृतय कहता तुम दोन हमारे कमरे में आओ और एक कहते नहीं तुम तीन में लेकर मेरे पास आओ <laughs> कौन किसके पास जाएगा जो जाएगा छोटा हो जाएगा तो <laughs> तो फिर नहीं मिल पाएगी फिर एक स्थान निर्णय करते हैं जो सब लोग वहाँ आए किसी का कमरा नहीं हो मंदिर में आए तो भी ठीक है तेह प्राण प्रजापतिम पितरम ये त्यू चूर भगवान को न श्रेष्ठी तान हुआ सेमिन बहुत शरीरम पापिष्टरमेव दृश्यतः तो सब श्रेष्ठ ही सब प्राण मिल करके विवाद करते हुए श्रेष्ठत्व तो निर्णय नहीं हुआ तो कौन बड़ा है कैसे पता चलेगा किसको कौन मानेगा कोई किसका नहीं मानते कहे पीतरम एत्य पिता प्रजापति के पास जाकर के उनके पास जाकर के कहा एत्य जाकर के ऊँचु कहे भगवान को न श्रेष्ठ ही न अस्कम मध्य कौन श्रेष्ठ है तो प्रजापति देखे यदि एक को कहेंगे तुमसे तो उनसे ये अमुक श्रेष्ठ है सब लोग ये पक्षपात करते हैं तो उनके पास गए और क्या करेंगे सब तो श्रेष्ठ कोई सब नहीं एक श्रेष्ठ होगा एक श्रेष्ठ है तो बाकी अन्य जितने तो सब कहेंगे पक्षपात करते दुखी हो जाएंगे दूसरे को क्यों दुख देंगे फिर प्रजापति निका तान हुआ सब यान्ते शरीरम पापीष्ठ तर में बदृश्य जिसके उत्क्रम न होने पर निकल जाने पर ये शरीर पहले से पापिष्ट है पापयुत है अत्यंत दुर्गंध आदि अशुचि अस्पृश्य है ये शरीर ऐसा है किंतु जो अशुचि अशुद्ध है जीवित भी अशुद्धि है तो भी जितने है जिसके चाल जाना पर पापिष्ट तरम और अधिक पापिष्ट हो जाएगा और अधिक हो जाएगा तो उसको कोई छुएंगे नहीं छुएंगे तो स्नान करना पड़ेगा ये शरीर कोई एक चला गया तो शब जैसे शब हो गया अशुद्ध हो गया स्पर्श नहीं करेंगे अपने बंधुवाद भी दूर में दूर से रहेंगे यदि चू लिया तो स्नान करना पड़ेगा तो ये पापी शतर में व हो जाए शब अ सेठ वही तुम लोग में सेठ रहे अभी निर्णय करो किसको को कहेंगे तो क्यों दूसरे को दुख होगा अभी देखना पड़ेगा परिचय करने करे एक एक जा करे बाहर देखे फिर आगे देखे चलता है नहीं चलता है जो नहीं जाने जर सर नहीं चलेगा तो श्रेष्ठ होगा स वागुच्च्रा सवत्स प्रश्य पर्यत्योवाच कथम असकर्ते मज्जीविति यहाद प्राणंत प्राणेन पश्यतक्षुषा श्रृणत श्रोत्रेण ध्यान मनस प्रविवेश वाक् प्रविवेश So, पहले वाघ उच्चक्राम उत्क्रांत करके चलेगी बाहर देखते हो तुम लोग हम मानते नहीं हो मैं बाहर जाती हूँ देखो तुम लोग कैसे रहोगे क्या होता है देखो एक वर्ष पूरा है संभव शरम प्रवास में एक वर्ष रह करके परे तो वापस आकर के देखा ये सब चलते है ठीक ही कुछ नहीं है तो आश्चर्य पूछा उनसे कथम अशकत रित्य मत जीवी मेरे बिना तुम लोग कैसे जीवित रहोगे वो सोचा था चले गए तो जीवित नहीं रहेंगे कोई आदमी मुर्गा पालन कर रहा था तो मुर्गा जाकर दूसरे घर दूसरे आसपास घुमा तो उन लोग को डांट पटका करके तुम अपने घर में रखो आकर के हाँ भीतर करता है हमेशा अपने घर में आ जाता है तुम अपने मुर्गा करो को डांटे वो तो नाराज़ होकर बुला देखो रोज सुबह सुबह हमारे मुर्गा शब्द करता अवज करता है तब दिन होता है ये लोग जगते ही ये मुर्गा थोड़ा चला गया तो ये लोग कहते है और नारज़ होकर मुर्गा को लेकर चला गया वो दिन मेरा देखेंगे कैसे ये लोग रहेंगे बाहर दिन के बाद वापस आकर देखा सोचा अभी सो सोते रहेंगे क्योंकि मुर्गा शब्द नहीं करेगा तो दिन नहीं आएगा रहेंगा। रात ही रहेगा रात रहेगा तो ये लोग क्या करेंगे सोते रहेंगे आकर देख दिन था फिर पता चला कैसे दिन हो गया मुर्गा शब्द तो नहीं करता है कोई दूसरे मुर्गा रखा है क्या बोले कोई मुर्गा नहीं और तो बाद में समझ लिया मुर्गा शब्द करने से दिन नहीं होता है हाँ मुर्गा शब्द करता है वो ठीक है मुर्गा शब्द नहीं करेगा तो सूर्योदय नहीं होगा ऐसा नहीं है माजी ने बताया था एक बार कोई कुत्ता कोई सकट बैलगाड़ी में जा रहे हैं धूप गर्मी के समय कुत्ता दौड़ था मार्ग जा रहा था वो बैलगाड़ी के जो छाया है वो छाया पर चलने लगा थोड़ा ठंडा हो गर्मी पशु पक्षी भी तो ठंडे देखते हैं तो ठंडे छाया पर चला थोड़ी देर चलने के बाद उसको लग गया कि मैं ही चलने से ये बैलगाड़ी चलती <laughs> मैं इसको खींचता हूँ तो फिर बाद में बैलगाड़ी में बैठते थे तो वो कोई पूछते नहीं ये लोग अपने आप कुछ खाते पीते रहे हमको पूछते नहीं अच्छा देखते हैं और खड़ा हो जाएंगे खड़ा हो गया हम नहीं चलेंगे देखो तुम कैसे बैलगाड़ी चलेगी खड़ा हो गया खड़ा, <laughs> तो खड़ा हो से पहली गाड़ी जाएगी तो चली गई ये बेचारा जो छाया से चलता था वो छाया भी गई धूप में धूप में खड़ा होकर के कष्ट प्राप्त किया इसी प्रकार ये अभिमान है कहीं भी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए सब भगवान चलाते हैं तो झूठा अभिमान कुछ नहीं तो ये जैसे पूछा मेरे बिना कैसे तुम लोग रह गए एक कते क्या इसमें है यथा कला अवदंत जो कला मुँह कहे करा है, है मुँह कहे बोल नहीं पाता है बोल नहीं पाएगा तो श्वार्स प्रश्वास ले सकता है चक्षु से देख सकता है हाँ प्राणंत प्राण न प्राण से प्राण अपन व्यापार करता है चक्षुशाप्यंत और स्रोत्र न सुनंत कला है मुँह कहा बहुत सारी कला सुनते हुए और मन से ध्यान तो करते है, रहते हैं इसी प्रकार रह गई क्या नहीं बोल पाते मुँह लोग जीवित रहते हैं मुख होने पर भी विवाह करते बच्चे आदि होते काम भी सब काम करते देखते सुनते हंसते रोते सब होता है तो मुख का नहीं बोल पाता है बाकी सब करता है इस प्रकार रहोगे रह गए तो बाक समझेगी क्या ये तो बिना भी सब चल जाएगा इतनी पविव्य हो बाघ प्रविष्ट हो गई समझे मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ क्योंकि मेरे बिना भी ये सब रह जाते हैं इस प्रकार एक एक इंद्रिय बताया करके श्रेष्ठ का निर्धारण करेंगे श्रेष्ठ कौन ये जिसकी उपासना करनी चाहिए ओ शनो मित्रु शनो भवत्म शन इंद्र बृहस्पति शनो विष्णुक्रम नमः ब्रह्मणे नमस्ते वायो प्रत्यक्षं ब्रह्मासि म प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशम ऋतमवादिशं सत्यमिशं तदम आवीन्मादार